हरे कृष्ण तो नित्य कृष्ण प्रभु और उनके परिवार को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि यहां पर तीन दिवसीय भागवत की कथा का उन्होंने आयोजन किया हमारा परम सौभाग्य है कि गोवर्धन इको विलेज में सभी वैष्णवों के समक्ष हम लोग संपूर्ण भागवत के बारह स्कंद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे वैसे जीव को स्वयंपात कहते हैं कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका एक श्लोक भी लो तो कई वर्ष उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है और अगर समय कम हो तो तीन दिन में दस बारह घंटे में संपूर्ण भागवत को भी हम समाविष्ट कर सकते हैं तो इसलिए कहते हैं भागवत से अधिक यूजर फ्रेंडली दूसरा कुछ है ही नहीं तो इसलिए कई बार अपने भक्त लोग माला तो कर लेते हैं लेकिन प्रभुपात के ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता और मैं हमेशा एक बताता हूँ कि एक किसी के घर पे मैं गया था अमरीका में तो उनके घर पे रह के सुबह भागवत के लिए मुझे बोला तो मैंने कहा कि सिक्स कैंटो निकाल के दीजिए तो मेरे सामने वो लोग भागवत सेट का प्लास्टिक कवर निकाल रहे थे तो मैंने कहा ये भागवत कितने साल पहले ख़रीदा था बोले याद नहीं आ रहा तो मैंने कहा अभी तक इतने सालों में कभी भागवतम सेट खोला ही नहीं वो बोले नहीं हम हो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे आपके हाथों से हो जाए तो इसलिए श्रीमद भागवत को बैठ के पढ़ना समझना इसके लिए लोगों के पास इतना समय और धीरज नहीं रहता तो इसलिए नित्य कृष्ण प्रभु ने और उनके परिवार के सदस्यों ने बहुत बड़ा परोपकार का कार्य किया कि तीन दिन के अंदर सम्पूर्ण भागवत का एक पूरा परिचय भक्ति वेदांता विद्यापीठ रिसर्च सेंटर के गौरांग दर्शन प्रभु और गौर प्रभु और सब लोगों ने मिलकर जो इतने वर्षों तक अध्ययन किया उसके आधार पर यह पावर पॉइंट भी तैयार किया गया है जिससे कि आपको सहायता मिले संपूर्ण भागवत को समझने के लिए तो अभी हम लोग का सेशन लगभग दो ढाई घंटा चलेगा है कि नहीं नित्य कृष्ण प्रभु बहुत है वो बताएंगे कभी स्टार्ट करना है कभी एंड करना है नहीं तो अपना तो चलता ही रहेगा तो हमको अगले दो ढाई घंटे में तीसरे स्क के दसवें अध्याय तक चर्चा करनी है तो क्या सब लोग तैयार हैं तो कथा के बीच बीच में नींद आएगी सो जाना लेकिन जाग जाना बाद में तो यहां पर आरंभ करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीमद भागवत के ऊपर उनका निर्णय क्या था इसको लेकर सब लोग मेरे बाद दोहराएंगे आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस ब्रंदावनम रम्या काचितु पासना ब्रज वधू वर्गेण वाकल्ता श्रीमद्भवत प्रमाणमल प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाश्रीचैतन्यमहामत परा तो महाप्रभु ने हम सभी को पांच मुख्य तत्व दिए हैं हु इज वर्शिपबल आराध्य कौन है कृष्ण हमारा प्रमुख आराध्य धाम धाम क्या है वृंदावन उपासना की विधि क्या है वॉट इज द मोड ऑफ वर्शिप क्योंकि श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय रुद्र संप्रदाय मध्व संप्रदाय सब संप्रदाय में भगवान श्री विष्णु की सेवा पूजा के अलग अलग विधि हैं लेकिन हम लोगों का विधि कौन सा है जो गोपियों ने पालन किया गोपियों ने माधुर्य प्रेम से युक्त भगवान श्री कृष्ण को इस जगत का सामान्य पुरुष मानते हुए उनके साथ जो व्यवहार किया अर्थात सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार ब्रजवासी और गोपी और गोपियों के और ब्रजवासियों के सेवा पूजा की विधि का मार्ग किसमें दिया गया है श्रीमद भागवत और सबसे प्रमुख वॉट इज अल्टीमेट गोल अर्थ क्या है प्रेम तो यह संपूर्ण श्रीमद भागवत का परिचय यहां पर आ गया है तो वैसे अठारह पुराण बताए गए हैं इसमें छह सात्विक पुराण छह राजसिक और छह तामसिक तो सभी पुराणों में सबसे एक नंबर पर आता है भागवत पुराण तो इसलिए यह श्रीमद भागवत पुराण सभी पुराणों का श्रेष्ठ पुराण माना गया है ऑल ए लिस्ट में आप देखते हो कि सबसे पहले नंबर पर भागवत पुराण का नाम है लेकिन श्रीमद भागवत का संकलन व्यासदेव जी ने सबसे अंत में किया संपूर्ण पुराणों के संकलन करने के पश्चात जब वो असंतुष्ट थे तब आगे जो हमारा श्रीमद भागवत का परिचय होगा तो इसमें हम मोटा मोटी सभी अध्यायों का एक विषय वस्तु संक्षेप में देंगे इसमें फ्लो होगा लिंक्स होगा कॉन्टेक्स्ट अर्थात किस संदर्भ में कई बातें बताई गई और जो श्रीमद भागवत में कई बातें दोहराई जाती हैं वो किस लिए दैट इज फॉर एम्फोसिस मुद्दे को और सुष्टु ढंग से समर्पित करने अलग अलग कैरेक्टर्स या पात्र और सो मुख्य तत्व ज्ञान के विषय क्या हैं ये सब इस ओवरव्यू में दिया जाएगा आगे श्रीमद भागवत को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य देह के साथ पद्म पुराण में तुलना की गई है आगे जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अर्थात प्रथम और दूसरा स्कंद उनकी जंघा तीसरा और चौथा स्कंद कृष्ण की नाभी पांचवां स्कंद कृष्ण का वक्षस्थल छठा स्कंद उनकी भुजाएं सातवां स्कंद आठवां स्कंद और नवा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुख्यमंडल ग्यारवां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कपोल और सर का अग्रभाग बारवां स्कंद इस प्रकार भगवान जब मत्स्य या मछली के रूप में आते हैं उनको कहते हैं मत्स्यावतार भगवान जब एक कछुए के रूप में आते हैं उनको कहते हैं कूर्मावतार भगवान सुवर के रूप में आते हैं क्या कहते हैं वराह अवतार भगवान आधे नर आधे सिम के रूप में आते हैं क्या कहते हैं भगवान आदर्श पुरुष के रूप में आते हैं तो उनको क्या कहते हैं भगवान एक ज्ञानी के रूप में निर्विशेषवाद का पालन करने आते हैं तो क्या कहते हैं बुद्ध अवतार सर्व आकर्षक सर्वगुण संपन्न भगवान जब सब अवतारों का स्रोत के रूप में आते हैं उनको क्या कहते हैं उसी प्रकार भगवान जब ग्रंथ के रूप में आते हैं तो उनको क्या कहते हैं श्रीमद भागवतम तो इसलिए जो श्रीमद भागवतम यहां पर ऑल्टर पर रखा गया है ये कोई किताब नहीं कोई बुक नहीं कोई ग्रंथ नहीं ये भगवान का विग्रह है ग्रंथावतार है इसलिए पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण के ही अलग अलग स्वरूप के अंगों के साथ भागवत के स्कंदों की तुलना की गई है दि भागवतम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णास बॉडी तो आगे ये श्रीमद भागवत का ज्ञान बड़ा गोपनीय है संस्कृत है और व्यासदेव जी ने में जिस संस्कृत का प्रयोग पुराणों में किया वेदों में किया उपनिषदों में किया उसकी तुलना में जो संस्कृत का प्रयोग श्रीमद भागवत में व्यासदेव जी ने किया वो एक अलग स्तर पर है अब हम लोगों को जब संस्कृत आती ही नहीं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता लेकिन जो संस्कृत जानते हैं जो पंडित हैं वो जानते हैं कि जो श्रीमद भागवत के अंतर्गत व्यासदेव जी ने विद्वत्ता का अपना प्रखर स्वरूप दिखाया है वो अन्य किसी ग्रंथ में इस प्रकार के संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ है इट इज एपिटोम ऑफ पोएट्री इन श्रीमद भागवत तो इसलिए यह श्रीमद भागवत का ज्ञान संस्कृत में ही गुप्त रहता और हम लोग में से कितने लोग हैं जो संस्कृत को सीधा पढ़कर समझ सकते हैं और जान सकते हैं जो केवल डायरेक्ट संस्कृत पढ़ के समझ जाए ऐसे यहां पर ऑडियंस में कितने लोग हैं लगभग कोई नहीं कुछ लोग होंगे लेकिन शायद नम्रतावश हाथ नहीं उठा रहे है कि नहीं वंशीधर लोग तो समझ ही सकते हैं साउथ के बहुत बड़े ब्राह्मण है लेकिन काल के प्रभाव से अब बैलेंस शीट ज्यादा अच्छा समझते हैं तो कलयुग ऐसा हो गया है कि संस्कृत का ज्ञान लोग धीरे धीरे भूल चुके हैं तो इसलिए ये श्रीमद भागवत के ज्ञान को जगत के सामने प्रकाशित करने का श्रेय जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपात को यदि प्रभुपात जी नहीं होते तो ये भागवत का ज्ञान संस्कृत में ही अंकित रहता सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता तो कई बार जब बिल्डिंग बनता है तो हम समझ जाते हैं कि यहां कितना बड़ा विशाल इमारत बना है कोई कुछ संगीत करे तो समझ सकते यहां कितना संगीत अच्छा गाया है लेकिन कोई ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ को लिखने के पीछे कितना परिश्रम है इसको सामान्य व्यक्ति कई बार समझ नहीं पाते तो इसलिए इस स्लाइड में आप देखेंगे कि शिला प्रभुपात जी ने अपने सामने से प्रस्तुत करने के पीछे क्या परिश्रम है वो इस स्लाइड में वर्णन है तो सबसे पहले शिला प्रभुपात जी ने क्या किया सबसे पहले इसको कहते हैं उच्चारण अर्थात ट्रांसलिटरेशन फिर वर्ड डिविजन को कहते हैं संधि विच्छेद या पदच्छेद तत्पश्चात एक एक शब्द का अर्थ देना जिसको कहते हैं पदर तुक्ति तत्पश्चात उसका अनुवाद करना उसको कहते हैं वाक्य योजना और तत्पश्चात उसके विषय में विस्तृत वर्णन करना जिसको कहते हैं विग्रह और तर्क टू क्रिएट एनी परपोर्ट दिस इज वॉट इटिक्स तो अगर आपको लगे प्रभुपा जी ने भक्ति वेदांता परपोर्ट दे दिए उसमें कौन सी बड़ी बात है हम भी कर लेंगे नहीं ये कोई सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे आवश्यक हैं और संप्रदाय को रिप्रजेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी योग्यता लगती है तब जाकर शिला प्रभुपा जी ने यह श्रीमद भागवत को प्रस्तुत किया तो इसलिए प्रभुपा जी जब पाश्चात्य देश जाने के पहले वृंदावन में बैठ के इन श्लोकों का अंग्रेजी में अनुवाद तात्पर्य लिख रहे थे तो प्रभुपा जी के एक ब्रजवासी मित्र अंदर प्रवेश किए राधा दामोदर मंदिर में आप लोग जितने गेस्ट आए हैं अवश्य यमुना आरती के बाद आज दामोदर अष्टक का अंतिम दिन है और उसके पश्चात प्रभुपाद जी के कमरे का दर्शन अवश्य कीजिए उसका महत्व ये है कि शिला प्रभुपाद अमरीका में जाने के पहले लगभग दस वर्ष वृंदावन में जो उनका मेन हेडक्वार्टर्स था कमरा था राधा दामोदर में उसका हमने यहां पर एक प्रतिमा बनाई है तो वहां राधा दामोदर मंदिर में बैठकर प्रभुपा जी ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया और तात्पर्य देना आरम्भ किया तो इसलिए इसकोन के भक्तों के लिए राधा दामोदर मंदिर ब्रह्मांड का केंद्र है क्योंकि वहां से संपूर्ण वैश्विक कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किस तरह होगा उसकी योजना बनाई गई शिला प्रभुपाजी रूप गोस्वामी से निरंतर प्रार्थना करते थे रात रात को हाथ में झाड़ू लेकर श्री रूप मंजरी के चरण कमलों में प्रार्थना करते थे तो राधा दामोदर मंदिर में संपूर्ण कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार का संपूर्ण योजना तय किया गया वहां पर प्रभुपा जी तात्पर्य जब लिख रहे थे तो ब्रजवासी मित्र अंदर आए प्रभुपा जी को देख कर कहने लगे आप कर क्या रहे हो प्रभुपा जी ने उत्तर दिया मैं भागवतम का अनुवाद कर रहा हूं तो वो ब्रजवासी मित्र बोले आप पार्कर पेन यूज कर रहे हो तो प्रभुपाद जी उस समय अमेरिका का फेमस पार्कर पेन का प्रयोग कर रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा हां मैं पारकर पेन का प्रयोग कर रहा हूं ये तात्पर्य लिखने के लिए और जो भी श्रीमद भागवत को पढ़ के इन तात्पर्यों को पढ़ेगा वो भव सागर पार कर जाएगा तो यह शिला प्रभुपा जी की इच्छा थी कि कलियुग के जीव इस श्रीमद भागवत को समझें और इन भागवत के ज्ञान को समझकर अपना जीवन परिवर्तित करें और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर कई लोग नए हैं जो इसकॉन में पहले इतने प्रवचन अटेंड नहीं किए हैं तो आपकी जानकारी के लिए भी कुछ मैं बातें बताऊंगा कि प्रभुपा जी ने इन ग्रंथों का तात्पर्य और अनुवाद रात को बारह बजे से लेकर सुबह पाँच छः बजे के बीच इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे These books were written in the middle of the night. क्योंकि रात को प्रभुपा जी दस से बारह बजे दो घंटा सोते थे फिर उठते थे फिर रात भर इन ग्रंथों का अनुवाद करके हमको प्रस्तुत किए हैं अब सोचिए आज रात को आप लोग बारह बजे उठ के कुछ लिखने का प्रयास कीजिए अवश्य कुछ लिख लोगे लेकिन वो पढ़ने तो रात के निद्रा के बीच उठकर प्रभुपा जी इसको लिखे और सुबह 5-6 बजे तक वो लिखते थे हर रोज और वो भी ऐसा नहीं कि टाइप करते थे डिक्टाफोन लिया और डिक्टाफोन के अंदर बोल दिया अब डिक्टाफोन के अंदर बोलते चले जाओ अच्छा आप राधा दामोदर मंदिर में जाओ तो वहां पर आपको हरे रंग के बड़े बड़े बुक्स दिखेंगे दोज वेयर द दो ओरिजिनल भागवतम्स फ्रॉम विच प्रभुपाद ट्रांसलेटेड तो कृष्ण शंकर शास्त्री द्वारा प्रकाशित ये ओरिजिनल श्रीमद भागवत के तात्पर्य हैं हर श्लोक के पीछे 15 आचार्यों ने अपने तात्पर्य टीका लिखी है प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक जैसे हो गया उसके नीचे सनातन गोस्वामी का तात्पर्य श्रीधर स्वामी का तात्पर्य वीर राघव आचार्य का तात्पर्य जीव गोस्वामी का तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य एक एक ऐसे करके 15 आचार्यों का तात्पर्य एक श्लोक के ऊपर फिर दूसरे श्लोक में जाओ फिर ऐसे तो अभी गुरु प्रभु और कुछ लोगों ने मिलकर पहले आठ भागवतम के अध्यायों का फुल इंग्लिश में अनुवाद कर दिया है हर पंद्रह आचार्यों को लेकर हमने भी लगाया था अपने पंडित जी को कहां तक पहुंचे फर्स्ट श्लोक ही चल रहा है उनका <laughs> छह सात महीने से पहले ही श्लोक में लगे इतना इजी नहीं है इजी है क्या ट्रांसलेट करना तो ये लाइव इनको हमने लगाया है वही प्रोजेक्ट पे जो प्रभुपाद ने किया रात को तो नहीं करते ना दिन में ही करते हैं लेकिन पहले श्लोक के आगे नहीं निकल पाया अभी तक क्योंकि इतना जटिल है वो तो इसलिए ग्यारह वर्ष के अंदर दस स्कंद तक इंग्लिश का अनुवाद कर देना इसका इंपॉर्टेंस आप तब समझोगे जब खुद वो संस्कृत के ग्रंथ को लेके बैठोगे और सोचोगे कि इसका कितना तात्पर्य देना आप कैसे समझे रात्रि को कि ये श्लोक के ऊपर तीन पन्ने का परपोर्ट देना तीन पैराग्राफ का परपोर्ट देना एक पैराग्राफ का देना या छ पन्नों का देना विचार करके और फिर बस बोलते चले जाना बोलते चले जाना और उनके शिष्य लोग उसका फिर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं एडिटिंग हो रहा है और प्रभुपात के पास इतना समय भी नहीं क्योंकि दिन भर घूम रहे हैं पूरे विश्वभर में तो सात आठ बार पूरे विश्व का भ्रमण के बीच ये भी चला अमेरिकन लोग ऐसे सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं झुकते देखा कि ये व्यक्ति न खाते हैं न सोते हैं न कुछ करते हैं दिन रात कृष्ण के पीछे पागल हैं। इसलिए इतने बड़े बड़े अमेरिकन नवयक नौ नौजवान उनके पीछे लग गए तो इसलिए प्रभुपा जी ने ऐसा अभूतपूर्व कार्य किया कथा के आरंभ करने से पूर्व हम अपने शिला प्रभुपा जी के चरण कमलों में अपना शीश झुकाते हैं हर्दे पूर्वक उनको अभिवादन करते हैं कि वासुघोष कहते हैं यदि गौर न हो तो तब की हो तो केमा ने गे राधार महिमा प्रेम रस जगत जाना तके कि अगर महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी की महिमा को इस जगत के लोग कैसे समझ पाते राधा रानी की महिमा को समझना तो बड़ी दूर की बात है यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो अगर शिला प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग कैसे भागवतम की महिमा को समझ पाते क्या हमारे पास धीरज था संस्कृत विद्यालय में जाकर बारह वर्ष संस्कृत पढ़ के संस्कृत के व्याकरण में पारंगत होने के पश्चात आप कितने साल संस्कृत पढ़े हाँ दस साल संस्कृत पढ़े कहां पर वाराणसी में 10 साल संस्कृत पढ़ के आए हमारे पंडित जी क्या नाम है पंडित जी हाँ सुमित पंडित जी जो हैं 10 साल हर रोज सुबह साढ़े बजे यज्ञ करते हैं हमारे यहां पर उसके बाद राधा दामोदर मंदिर के अंदर बैठकर कितना चार पाँच घंटा तीन घंटा हर रोज उनको अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि इतना दस साल के संस्कृत पढ़ने के बाद हर रोज तीन घंटा देने के बाद अभी एक श्लोक के आगे नहीं बढ़ पाए तो हम लोगों का कोई चांस था क्या तो इसलिए प्रभुपात के विग्रह के सामने कल आओ तो और थोड़ा हृदय के अंतकरण से उनको कृतज्ञता व्यक्त करो क्योंकि दूर दूर तक अपना कृष्ण भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई चांस नहीं था तो इसलिए शिला प्रभुपाद हम लोगों को ये एक एक स्कंद करके दिए तो पहला स्कंद प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने के पहले ही पूर्ण कर दिया था तो आइए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को हम चर्चा करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मा यतचाष्विज्ञ स्वरा े ब्रमहृदायाव मुहसूरय तेजो वारी मृदा यन त्रिसर्गो मृषा धामना स्न सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमह तो यह श्रीमद भागवत का प्रथम श्लोक है इसमें भागवत का मूल विषय कौन है इसका वर्णन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात वसुदेव के पुत्र वही है भगवान श्री कृष्ण तो भगवान तत्व क्या है इसके विषय में इसमें जानकारी दी गई है क्योंकि भगवान को लेकर कई लोगों के मन में कई प्रश्न उठते हैं एक संत पुरुष थे जो किसी गांव में आए कथा करने गांव में कथा करने के लिए आए मंच पे बैठे और श्रोतागणों के सामने उन्होंने प्रश्न किया बोला आप लोग मुझे यहां कथा के लिए बुलाए हो बताइए आप में से भगवान में कितने लोग विश्वास रखते हैं हाथ उठाइए तो जैसे ही प्रश्न किया सभी श्रोताओं ने हाथ उठा दिया तो संत ने कहा मुझे लगा आप लोगों को भगवान में विश्वास नहीं मुझे तर्क वितर्क के आधार पर आप लोगों को विश्वास दिलाना होगा लेकिन आप लोग तो पहले ही भगवान में विश्वास रखते हैं तो मैं व्यर्थ यहां कथा करके समय क्यों बिताओ मैं चला उठ निकल गए श्रोतागण परेशान कि बड़ा परिश्रम करके प्रोग्राम आयोजित किया था प्रवक्ता तो बिना कथा किए निकल गए तो बहुत परिश्रम करके फिर प्रवक्ता को बुलाया फिर श्रोताओं ने आपस में चर्चा की कि इस बार हमको फंसना नहीं है तो फिर प्रवचन आए बैठकर फिर उन्होंने प्रश्न किया मैं यहां पर भगवान के ऊपर चर्चा करने आया आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास रखते हैं इस बार सभी लोगों ने पहले ही योजना बना ली थी सभी ने हाथ नीचे कर दिया बोले हम लोग तो भगवान को जानते नहीं कौन है भगवान नया तत्व है पहली बार सुनने में आया है तो प्रवचन कर बोले अरे भगवान के ऊपर कथा करने मुझे बुलाया यहां पर और आप लोगों को भगवान में ही विश्वास नहीं तो मैं कथा करके क्या करूं मैं चला उठ के चले गए तो फिर श्रोतागण आपस में चर्चा करने लगे कि ये तो बड़ी विडम्बना है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इतना कठिनाई से हम लो लोगों को तैयार करते ये आज चले जाते हैं तीसरी बार बुलाया फिर तीसरी बार वही प्रश्न किया भगवान में कितने लोगों को विश्वास है इस बार सभी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था क्या करना है दाई और बैठे लोगों ने हाथ उठाया हाँ हम विश्वास करते हैं बाई और लोग बैठे हाथ नीचे कर दिया बोले हम विश्वास नहीं करते तो कथाकार ने कहा जितने लोग दाई और बैठे हैं जो विश्वास करते हैं बाई और वालों को कथा सुना मैं चला तो कई बार भगवत तत्व को लेकर संशय उठते हैं जीव गोसा में कहते हैं पांच प्रकार के संशय डाउट्स सामान्य जीव के मन में उठते हैं वेन यू स्पीक स्पिरिचुअलिटी गॉड एनीथिंग फाइव डाउट अराइज पहला कि हमारा लक्ष्य क्या है लक्ष्य क्या है वॉट इज द गोल दूसरा हमारा मार्ग क्या है वॉट इज द प्रोसेस तीसरा हम लोगों की अभी की वर्तमान अवस्था क्या है वॉट इज माई आइडेंटिटी चौथा शास्त्र में विविध प्रकार के विरोधाभास क्यों हैं वाई आर देर कॉन्ट्रोडिक्शंस इन स्क्रिप्चर और पांचवा कि क्या हम इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं डाउट्स अबाउट वन सोन एबिलिटी कि शायद मुझसे नहीं हो सकता ये भगवत तत्व इत्यादि हमारे लिए बहुत कठिन है तो इसलिए यहां पर वर्णन आया है कि भगवान कौन है भगवान का सबसे प्रमुख जो डेफिनेशन परिभाषा जन्म आदि जो सबके स्रोत हैं वो है भगवान ही इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग प्राइमिवल कॉज अंग्रेजी में कहा गया है दूसरा गुण क्या है जो को सब कुछ जानते हैं सर्वज्ञ हैं ही इज कॉग्निजेंट ऑफ एवरीथिंग हम लोगों को अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं शरीर के कोने कोने में दर्द उत्पन्न हो जाता है डॉक्टर को दिखाते हैं कई एक्सरे दिखाने पर डॉक्टर भी भ्रमित हो जाता है तो इसलिए हम लोग अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है नहीं समझ पाते भगवान ब्रह्मांड के कोने कोने में क्या है वो सब जानते हैं तीसरे हम लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए किसी की अनुमति लेनी पड़ती है भगवान क्या है स्वतंत्र हैं चौथे भगवान सब को ज्ञान देने के योग्य हैं वो दूसरों को ज्ञान देते हैं छोटा सा बच्चा अपने आप घर पे बैठे बैठे शिक्षित नहीं हो पाता उसको स्कूल में जाना पड़ता है शिक्षक का आश्रय लेना पड़ता है तो हम लोग सभी यहां तक पहुंचे जीवन में किसी न किसी से ज्ञान प्राप्त करके भगवान कौन है वो जो दूसरों को ज्ञान दे ब्रह्मांड को सृजन करने वाले सबसे पहले जो उत्पत्त हुए ब्रह्मा जी उनको वो ज्ञान दिए तेने ब्रह्म हृदय आदि ठीक और भगवान कौन है जो इस जगत के हर व्यक्ति को भ्रमित कर दें वो स्वयं कभी भ्रमित न हो लेकिन दूसरों को भ्रम में लाने की शक्ति रखे आज कोई बहुत बड़ा विद्वान है बहुत बड़ा वैज्ञानिक है कल वही हो सकता है मेंढक बन जाए और वो भूल जाए कि मैं एक समय इतना बड़ा विद्वान था वैज्ञानिक था उनको भ्रम में किसने लाया भगवान ने मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनमच बड़े से बड़े शक्तिशाली लोग मृत्यु से पूर्व या तो कोमा में जाते हैं या तो उनका बोलना चलना समाप्त हो जाता है है कि नहीं आज सबसे बड़ी एक चुनौती विश्व के सामने है वह है डिमेंशिया पार्किस अर्थात जैसे है शरीर बूढ़ा होने लगता है वही व्यक्ति अपने स्मरण शक्ति को खो बैठता है तत्पश्चात छठा भगवान और भगवान की शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है और सातवा हम सभी यहां भौतिक जगत में है हमको यहां से निकलना है कहां जाना है भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीम वो परम सत्य है हर परिस्थिति में वो सत्य ही रहेंगे किसी ने प्रभुपा जी को पूछा कि भगवान का धाम क्यों है प्रभुपा जी ने कहा तुम्हारा घर है कि नहीं बोले है अगर तुम्हारा घर है तो भगवान का घर क्यों नहीं हो सकता तो भगवान जो अपने धाम में रहे अपने निवास स्थान में रहे उस स्थान में हमको जाना है इसको कहते हैं गोलोक वृंदावन प्रभुपा जी झांसी में थे और इसकोन की स्थापना तब नहीं हुई थी प्रभुपा तब गृहस्थ थे तो प्रभुपा जी के एक बिजनेस फ्रेंड थे प्रभुपाद जी उनको एक छोटा सा बुक दिखाए जो प्रभुपाद जी ने उस समय 50s में लिखा था बुक का नाम है ईजी जर्नी टू अदर प्लान तो प्रभुपाद जी ने वो ईजी जर्नी टू अदर प्लान उसको दिखाया और बोला ये बुक पढ़ो वो बुक को देख के बोलता है ये बुक पढ़ के क्या मिलेगा तो प्रभुपाद कहते इस बुक को पढ़ के तुम गोलोक वृंदावन जाओगे वो कहता है गोलोक वृंदावन जाके वापस जहां आ सकता हूं क्या प्रभुपाद ने कहा नहीं तो कहता नहीं चाहिए प्रभुपात जी भारत में इतने वर्ष तपस्या किए प्रयास किए प्रचार करने का लेकिन इतना आसान नहीं था तो गोलोक वृंदावन एक भगवत धाम है इसके विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं थी यह केवल भागवत को जानकर हम लोग समझ पाए धामना स्वे सदा निरस्त कुहकम निरस्त कुहकम अर्थात वहां पर जन्म नहीं मृत्यु नहीं व्योवृद्ध अवस्था नहीं क्षुधा नहीं प्यास नहीं कुछ भी नहीं सोचिए जहां भूख नहीं प्यास नहीं बुढ़ापा नहीं क्षीणता नहीं निरंतर आप अपने आप को नित्य नव अनुभव करोगे तो यहां पर थोड़ा समय अगर भोजन नहीं किया जल नहीं लिया तो फिर हम लोग बिल्कुल पागल से हो जाते हैं क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में प्राण किसमें है अन्न में है तो इसलिए वो धाम भौतिक तत्वों से परे है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीम आगे श्रीमद भागवत का अब यह बताया गया है कि इस इन भगवान को परिचय देने के लिए अब अंधकार में कोई खड़ा है इफ is standing in darkness हाउ विल यू बी एबल टू सी हिम आप उसको कैसे देख पाओगे अगर उसको देखना है तो क्या करना होगा लाइट लगाना होगा जब टॉर्च लाइट ऑन करोगे तब दिखेगा व्यक्ति कौन है है कि नहीं तो भगवान खड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहे इसलिए उस अंधकार में वो कौन खड़ा है उसको दिखाने के लिए जो टॉर्च लाइट है जो दीपक है उसको कहते हैं क्या श्रीमद भागवतम तो इसलिए यहां पर दूसरे श्लोक में श्रीमदभागवतम का परिचय आया है धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निसरा सता वेद्य वास्तवम्र वस्तु शिवदुली तापत्रयोनूलनं श्रीमद्भागवते महा मुनते किंवा पर सो हृद्यतेत्र कृति शुश्रुषु तत् तो ये श्रीमद भागवत के क्या क्या लक्षण है यहां वर्णन किए गए हैं सबसे पहले हर प्रकार के अधर्म का इसमें पूरी तरह से परित्याग किया गया है इट रिजेक्ट्स चीटिंग रिलिजन धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र अच्छा चीटिंग रिलिजन का अर्थ क्या है वो सारा धर्म जो भगवत प्रेम प्रदान न करे तो उसको कहा गया है कैतव धर्म चीटिंग रिलीजन दूसरा सबसे श्रेष्ठ सत्य का इसमें प्रतिपादन हुआ है वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु तापत्रयोन तापत्रोन्मूलनम इसमें परम सत्य का वर्णन और इसका आश्रय लेने पर हम इस जगत के त्रिविध ताप से मुक्त हो सकते हैं आदिदैविक आदि, आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों से हम मुक्त होंगे बद्ध जीव के दो प्रयास होते हैं ये दो प्रयास क्या है सुख को पाना और क्लेश से मुक्त होना लेकिन हम लोग जितना भी प्रयास करने जाते हैं हम देखते हैं कि सुख की प्राप्ति नहीं होती और क्लेश भी दूर नहीं होता है कि नहीं एक बार मैं प्रोचिंग प्रोग्राम के लिए जा रहा था रास्ते में मैंने देखा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा है और उसके ऊपर लिखा हुआ था सुख शांति अपार्टमेंट्स अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेस हर एक व्यक्ति यही कामना करता है सुख मिले शांति मिले लेकिन नहीं मिल पाता एयरपोर्ट में एक बार मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा था पीछे पीछे एक आदमी भागता हुआ अरे स्वामी जी स्वामी जी रुकीये रुकीये मैंने कहा क्या हो गया वो कहता है भगवद गीता है क्या आपके पास मैंने कहा हां हम लोग के पास है अभी तो नहीं है लेकिन मंदिर में है क्यों क्यों चाहिए बोले हां मैं सोच रहा हूं कि अब मेरा लगभग 70 वर्ष का हो गया है यह सही समय है गीता पढ़ने का मैंने कहा अच्छा आप, आप क्या करते हो तो बोले मैं सी ए हूं मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले नहीं कंप्लीट आराम बाकी जो काम में कर रहा था उस समय कई बार लोग मेरे सामने गीता लेके आए तब मुझे लगा ये उचित समय नहीं है क्योंकि हमको बाकी सारा काम करने के बाद जब कुछ ना बचे जब ऊर्जा न रहे जब कुछ करने की ताकत ना हो तभी धर्म के कार्य करने चाहिए कई बार जब हमारे कॉलेज के लड़के इस्कॉन के मंदिर आने लगते हैं तो माता पिता घबरा जाते हैं कहते बेटा बाकी कोई भी मंदिर जाओ ठीक है इस कौन मंदिर मत जाना क्यों यद गतवा निवर्तन थे वहां जाओगे लौट के नहीं आओगे तो कई बार लोगों को लगता है कि ये धर्म के विषय भागवत इत्यादि इसको समझने जानने के लिए उचित आयु है सेवा सेवानिवृत्त होने के बाद लेकिन नहीं यहां पर वर्णन आया है आर यू इंटरेस्टेड टू बी फ्री फ्रॉम डिस्ट्रेस यस और नो क्या आप दुख और क्लेश से मुक्त होना चाहते हो हां कि नहीं मूलनम त्रिविध ताप से मुक्त होने के लिए रहस्य उद्घाटन इसका सूत्र इसमें दिया गया है ये श्रीमद भागवते किसने लिखा महामुनि कृते महामुनि व्यासदेव जी ने इसको लिख दिया किम वा परेश्वर अन्य किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता सद्यो हृदय अचानक ये भागवत को जब सुनोगे तो क्या होता है जैसे आपके घर के किचन में रात में जब चूहा भागता है तो उस चूहा को पकड़ने के लिए आप क्या रखते हो एक पिंजड़ा रखते हो पिंजड़े में सुबह देखो तो चूहा फंस गया वैसे ही अगर कृष्ण को अपने दिल के अंदर हृदय के अंदर पकड़ना है तो यहां कहा गया है हृदय अवरुद्धे हृदय अर्थात हृदय के अंदर पिंजड़े की तरह पकड़ने के लिए कृष्ण को अपने हृदय रूपी पिंजड़े में पकड़ना हो तो ये पिंजड़ा क्या है श्रीमदभागवतम श्रीमद भागवतम जो सुनेगा जैसे ही श्रीमद भागवतम को सुनने लगोगे आप अकेले नहीं हो जो भागवत को सुन रहे हो जैसे ही भागवत को आप सुनने लगोगे भगवान श्रीकृष्ण हृदय के अंदर आकर बैठकर वो भी ध्यान से सुनने लगते हैं अवरोध्यते अत्र कृति भी, भी तो दो प्रकार के साधक हैं एक है कृति अर्थात जो भक्ति में पारंगत एडवांस्ड महान शुश्रुषु भी अर्थात जिसने आरंभ किया है हुगिनर शुश्रुषु रेफर्स टू बिगिनर इन भक्ति कृथि रेफर्स टू एक्सपर्ट इन भक्ति तो भागवत दोनों के लिए है जो प्रथम बार सत्संग में आया है उसको भागवत का लाभ होगा कैसे भगवान के विषय में जानकारी बढ़ेगी और जो कृति भी है जो पारंगत है एक्सपर्ट है उसको भागवत के सुनने में और अधिक स्वाद उत्पन्न होगा बोथ be कैसे अधिक समय नहीं लगेगा तुरंत कलयुग में सबको क्या चाहिए तुरंत इंस्टेंट है कि नहीं एक समय था जब डोसा बनाने के लिए घर पर हाथ से यू यू किया जाता था है कि नहीं आजकल कलयुग में कितने जगह है जहां पर हाथ से डोसा और इडली के लिए इस तरह किया जाता घर पे जब बाकी आटा भी जो था घर से घर पे ही पिसता था रेगुलर गेहूं का आटा भी लेकिन मशीन आ गया अब मशीन के लिए भी समय नहीं इंस्टेंट मिक्स करो और खाओ तो इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं मैं जानता हूं कल में आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है सब कुछ इंस्टेंट चाहिए सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़ने का धीरज नहीं ना तत् केवल आओ तीन दिन बैठ के कथा सुनो सब समझ जाओगे तत् है कि नहीं तो इसलिए यहां पर यह कहा गया है तीसरे श्लोक में कि ये भागवत भले संपूर्ण वेदों का निचोड़ है लेकिन फिर भी सबसे अधिक स्वादिष्ट है निगम कल्पतरोम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल मुहूर् रसिका भो विभा निगम अर्थात वेद ये कल्प वृक्ष की भांति है इसका पका हुआ फल क्या है सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निःसृत ये श्रीमद भागवत का पीयूष रस भागवतम इस भागवत को आप रसपान कीजिए और मुहुराहो रसिका भूविभाव का, का बारम्बार इस श्रीमद भागवत को सुनने की इच्छा जागृत होगी ये श्रीमद भागवत को सुन के कभी आप उबोगे नहीं बारंबार सुनने की इच्छा होगी क्योंकि ये भागवत ऐसा है और बारंबार सुनते हुए भी लगेगा कि कभी सुने नहीं क्यों क्योंकि कलयुग में सब भूल जाते हैं। है कि नहीं कलियुग में सब याद रहता है अभी सुना फिर निकल गया इसलिए कई बार लोग कहते हैं हम इस में है इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते तो कभी याद रहे ना रहे लेकिन सुनते रहना चाहिए सुनते रहना चाहिए आ? हम लोग यहां पर डिजायट्री वाले शूटिंग कर रहे हैं है ना कितने ही रिकॉर्ड किए हैं शूटिंग किए हैं कुछ याद है <laughs> कुछ याद नहीं है कि नहीं हम लोग स्टार प्लस में शूटिंग किए 2001 में और स्टार प्लस ने उसको रिपीट किया दस साल नौ साल तो रिपीट किया अब मैंने उनके प्रोडक्शन मैनेजर को बोला भाई चार पांच साल हो गए कुछ नया एपिसोड शूट करे क्या बोले जरूरत नहीं है किसी को समझता ही नहीं है सबको लगता है नया है तो एक सज्जन मेरे पास आय बोले सर्व का एपसोड पिछले सारे ज्यादा बढिया मेने पूर दावे केर मेने द्या बोबा मुंबई मालूम है बोले नाही नाही इतका लेक्चर देते हो आपता पूरा तीन घंटे के कथा के बाद अगर आपसे पूछा जाए, क्या क्या हुआ है बताओ, तो याद नहीं रहेगा, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि पिछले पीस सर्मे आप बना खाया जो खाया उसका पोषण हुआ आपवाद मिळा आनंद आया बस ॲसही भागवत याद रे नेहे स् स्वाद लते रो <laughs> इसका मतलब यह भी नहीं बिस्तर लाके सो जा हो। तो इसलिए भागवत है हमारे पोषण के लिए शुद्धिकरण के लिए यह औषधि है दवा है डॉक्टर लोग कभी कभी दवा लिखते हैं वो वही जाने क्या है वो इतना खतरनाक नाम रहता है जुबान पर नहीं आता लेकिन जो भी हो अपन लेते हैं उसको तो इसलिए जितना तत्व ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा भले उसके विषय में पूरी तरह समझ पाओ न समझ पाओ सुनते रहो भले पूरी तरह सुन ना पाओ बैठे रहो और केवल इस प्रयास को कहते हैं भागवत यज्ञ यज्ञ का अर्थ क्या है सेक्रीफाइस यू हैव सेक्रीफाइज योर टाइम योर एनर्जी your tendency यर टेंडेंसी टू बी डिस्ट्रैक्टेड टू कीप डूइंग नथिंग एटलीस्ट यूर सिटिंग हियर सो दैट इज यज्ञ तो इसलिए कलियुग के लिए ये प्रमुख यज्ञ में आता है जब हम अपने श्रवणेन्द्रियों को और हो सकता है आपके मन में बहुत इच्छा हो रही है हो, अभी कुछ बोले अभी कुछ बात करें है ना प्रवचनकार को बोले थोड़ा बंद करो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप अपने बोलने की प्रवृत्ति को भी आप परित्याग कर रहे हो और कुछ सुनने की भी प्रवृत्ति त्याग कर रहे हो वॉट्सएप व्हाट्सएप देखकर क्या आया है वो टेंडेंसी को भी छोड़ दिया मतलब तीन घंटे आप अपना व्हाट्सएप नहीं देख रहे हो बहुत बड़े ऋषि हो आप तो इसलिए इतना महायज्ञ में आप लोग आए हो भाग लेने के लिए आप सब की जय हो तो इसलिए यहां पर नैमिशारण्य में ऋषि मुनिगण पांच हजार वर्ष पूर्व लाखों ऋषिगण आए बिना मोबाइल फोन के यह भी एक बहुत बड़ी बात है, है ना तो यहां पर यही आया है सभी लोग एकत्रित हुए हैं नैमिषे अनिमिष क्षेत्र ऋषय शौन कादय स्वर्गम लोक लोकाय, सहस्रम शत आगत तो ये सारे लोग आकर सबसे पहले शूत गोस्वामी के सामने वो लोग प्रश्न रखते हैं और सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में वो भी अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं तो जैसे प्रभुपा जी का प्रणाम मंत्र है वैसे ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है तो आइए इसको हम लोग एक साथ सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करते हुए सुनाएं। यह स्वानु भाव अखिल श्रुति सारम एक अध्यात्म दीपम अतिर्षितम दी तमो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासोनु मुपयामी गुरु मुनी नाम सुखदेव ना। गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं कि आप वास्तव में साक्षात भागवत को प्रस्तुत करने के दीपक हो आप दीपक स्वरूप हो जिसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को भागवत का ज्ञान सनातन काल तक प्राप्त होगा अब संपूर्ण श्रीमद भागवत सुनाया गया छह प्रश्नों के उत्तर के रूप में तो नैमिशारण्य के ऋषि मुनियों ने वो कौन से छे प्रश्न पूछे यहां पर इसका वर्णन आ रहा है What were the six questions and what were the answers? आनसर्स यहा सबसे पहिला प्रश्न है What is the ultimate good? सबसे श्रेष्ठ श्रेय क्या है प्रश्न पूा गोर इस के उत्तर मे आया की सवय पुमसन परो धर्मो येतो भक्तिर अधोक्षजे व्हॉट इज द अल्टीमेट गुड अहतुकी भक्ती भगवान के चरण कमलों में अहितु की अप्रति ये आत्मा सुप्रसिद्ध जो आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट करे प्रसन्न करे बुद्धि को संतुष्ट करे दूसरा सारे शास्त्रों का सार क्या है उत्तर है भक्ति सारे शास्त्रों का सार है भक्ति तीसरा प्रश्न की भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पीछे कारण क्या है हाँ कि देवक्याम वसुदे गर्भम वस, कि किस प्रकार देवकी के गर्भ में सूत जाना से भद्रम थे सूत गोस्वामी आप जानते हो है कि नहीं किस प्रकार देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हुए क्यों हुए तो तत्पश्चात उसका उत्तर आता है कि जो लोग सत्वगुण में स्थित हैं उन लोगों को ज्ञान देने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं तो कलयुग में पूरे विश्वभर में भारत कई कई दूसरे कार्यो के लिए प्रसिद्ध है और कई कई कार्यों के लिए नहीं तो विश्व की जन जो है लगभग 7 बिलियन है लेकिन पूरे विश्व में इंडिया नंबर वन पोजिशन पर एक चीज के लिए है और वो क्या है इंडिया हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियन इन द वर्ल्ड 38% एट परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन है कि नहीं तो यह 38% की संख्या पे है और उसके बाद वाला जो भी है वो सब 20-20 परसेंट -20 के नीचे है मतलब दूर दूर तक अपना कॉम्पिटिशन ही नहीं तो सोचिए ऑस्ट्रेलिया लगभग 10th पोजिशन पे है एट हार्डली 5% परसेंट 5% फाइव परसेंट ऑफ अ कंट्री इज वेजिटेरियन दे आर ए टेंथ पोजिशन तो सोचिए दुनिया में लोग मांसाहार खा खा के कहा जा रहे हैं तो इस प्रकार सत्वगुण में कितने लोग बचते हैं फिर तो इसलिए अधिकांश लोग कृष्ण के विषय में नहीं समझ पाएंगे इसलिए यहां पे कृतवान किल करमानी सहरामेन केशव अति भगवान गुड़ा कपट मानुष भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक सत्व गुण में नहीं हो इसलिए प्रभुपाद ने कहा सोला माला के साथ साथ कितने नियम पालन करो चार, चार नियम वो चार नियम पालन करने के पीछे क्या लक्ष्य है सत्व गुण की वृद्धि फिर चौथा प्रश्न उठता है कि भगवान अपने अलग अलग पुरुषावतारों में किस प्रकार प्रकट होते हैं तत्पश्चात हाँ इसका उत्तर वो दे रहे हैं कि भगवान इन सभी अलग अलग अवतारों में महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु क्षीरो दक्षा विष्णु के रूप में प्रकट होकर लीला करते हैं अवतार उनके विषय में बताइए पांचवा प्रश्न तो लीलावतारों के विषय में अलग अलग स्कंदों में विस्तृत वर्णन आता है फिर छठा प्रश्न आता है कि जब कलयुग आ जाता है तो कलयुग में जब धर्म की ग्लानी होती है तब धर्म किसका आश्रय लेता है तो उस समय धर्म किसका आश्रय लेता है कलयुग में श्रीमत भागवतम कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशा में शुराण अर्क अधुनोदित ये छे प्रश्न किए गए श्रीमद भागवत के आरंभ में तो अगले स्लाइड में आ रहा है कि ये छे प्रश्न वास्तव में तीन विषयों में विभाजित है भक्ति भगवान और भागवतम भगवान भक्ति और भागवत ये तीनों वास्तव में इसमें वर्णन है श्रद्धा से प्रेम भक्ति सवय पुमसान परो धर्म भागवतम भगवान अर्थात एचे चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कि भगवान ही सबके स्रोत हैं और तत्पश्चात भगवान और भक्ति को समझने के लिए ग्रंथ कौन सा है भागवतम तो इसलिए ये छह प्रश्नों के मूल तीन उत्तर ये तीन श्लोक में है कौन से तीन श्लोक सबे पुमसाम एते चाम सकला पुमसा और कृष्णे स्वधाम आगे के ऋषिगण सूत गोस्वामी को पूछते हैं सूत गोस्वामी को प्रवक्ता के रूप में वो लोग नियोजित करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में आप ये श्रीमद भागवत सुनाने के योग्य हो क्यों क्योंकि आपके अंदर नम्रता है और आप निष्पाप हो और इसलिए आप भागवत सुनाने के योग्य हो तो कृपा करके आप बताइए ये श्रीमद भागवत कब सुनाई गई इसका इतिहास क्या है शिवाय लोकस्य भवाय भूतये का उत्तम श्लोक परायणा जना अरे महाराज परीक्षित वास्तव में सभी जीवों के लिए आश्रय थे तो उन्होंने यौवन संपन्न अवस्था में समय से पूर्व अपना जीवन बलिदान क्यों कर दिया इसके पीछे इतिहास क्या है हम जानना चाहते हैं और वैसे महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट सुकदेव गोस्वामी पूर्णतः विरक्त चूड़ामणी इतने बड़े वैरागिका इतने बड़े ऐश्वर्यशाली राजा के साथ संपर्क कैसे स्थापित हुआ हाँ? अगर कोई कहेगा कि हिमालय के नागा बाबा डोनाल्ड ट्रंप को मिले तो आपके पहला प्रश्न उठेगा अपॉइंटमेंट किसने कराया ये कैसे हो सकता है एक अमेरिका के राष्ट्रपति जिनके साथ मिलना हो तो कितना प्रोटोकॉल की आवश्यकता है और एक हैं स्वच्छंद है स्वच्छंद विचरण कर रहे हिमालय में तो ब्रह्मांड विचरण करने वाले सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े सम्राट को कैसे मिल गए और सुखदेव गोस्वामी एक स्थान में रहने वाले व्यक्ति नहीं सा गोदोहन मात्र ही गृह गृहेशु गृह में अवेक्षते महाभाग अस्ती कुर तद संत पुरुष एक समय जब भ्रमण करते थे किसी घर पर उतना ही समय रहते थे जब उनके गाय को दोहने का समय हो और जब वो गाय से दूध निकालकर संत को देते थे उस समय वो उनको थोड़ा कथा सुनाकर निकल जाते थे तो सुखदेव गोस्वा एक स्थान पर खड़े रहने वाले व्यक्ति है नहीं सात दिन सात रात एक ही जगह पर बैठ कर कथा क्यों सुनाया और महाराज परीक्षित का दूसरा धंधा था नहीं क्या कि एक ही जगह बैठकर सात दिन सात रात सुन रहे हैं अगर कोई कहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सब कुछ छोड़ झाड़ कर सात दिन सात रात तक बैठे हैं गंगा के तट पर कथा करने के लिए तो सारे मंत्रिमंडल के सदस्य बेचैन हो जाएंगे सारी मीडिया बेचैन हो जाएगी हो क्या रहा है तो इसलिए ये सब इस विषय में प्रश्न पूछा कि दोनों अपने अपने क्षेत्र के महात्मा गण है शक्तिशाली लोग हैं और दोनों एक स्थान पर सात दिन सात रात तक बैठे तब आगे भागवत का यहाँ पर इतिहास बता रहे हैं कि श्रीमद भागवत का इतिहास क्या है कि संपूर्ण वेदों की रचना करने के पश्चात व्यासदेव जी बड़े बेचैन बैठे हैं असंतुष्ट हैं नैष्कर्म्यम अपच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम व्यासदेव के सामने नारद मुनि आकर कहते हैं कि आपके असंतोष का मूल कारण क्या है आपके असंतोष का मूल कारण है कि आपने भगवान श्री कृष्ण को विस्तृत रूप से कीर्तन नहीं किया कृष्ण का गुणगान नहीं किया यू हैव नॉट ग्लोरिफाइड कृष्णा सफिशियंटली और इसलिए आपको चाहिए कि पुम्सस तपस श्रुतस वीष्ट से सुक्त च बुद्धिदत्तो हो। अविच्युत कविपित यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णन कि आपको चाहिए कि अपने विद्वत्ता का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करे प्लीज ग्लोरीफाई कृष्ण और तत्पश्चात आगे नारद मुनि अपने पूर्व जन्म का वर्णन करने लगे कि मैं वास्तव में दासी पुत्र था और की सेवा में जब मेरी लगी थी, उच्छिष्ट मांगी ती उच्छिष्टुमोदित महात्माजन का उच्छिष्ट पादय मे महान क्रांती मच गई और मुक्ती भगवान और भागवत आकर्षक लगने लगे हाऊ विल यू फाइंड कृष्णा एन कृष्णा when your heart becomes purified, जब हृदय शुद्ध होगा तब कृष्ण और भक्त लोग आकर्षक लगेंगे और हृदय कैसे शुद्ध करना है उसके लिए प्रथम मार्ग क्या है प्रसाद पाना जब प्रसाद पाने लगोगे तो शुद्धीकरण आरंभ होता है प्रभुपा जी फ्लाइट पर थे श्रुत प्रभु उनके सर्वेंट थे प्रभुपा जी के लिए उन्होंने कुरमुरा निकाला और जैसे ही कुरमा प्रभुपा के प्लेट में आया प्रभुपा जी खाने लगे एयर होस्टस वहां आकर कुरमुरा देखी और कुरमुरा देखकर कहती अरे ये क्या आइटम है कभी देखा ही नहीं तो कभी कभी हम लोग कुरमुरा को अंडर कर जाते हैं लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में कई लोगों ने देखा ही नहीं ये क्या है तो कुरमुरा को देख के उसके मन में जिज्ञासा आई बिना पोचे शीरा प्रभुपांत जी के प्लेट में डाल दिया हाथ और कुरमरा उठा के मुंह में डाल दिया और इसको देखते ही साथ भक्त लोग घबरा गए बोले ये क्या कर रही है हम लोग भी महाप्रसाद खाते हैं लेकिन ऐसा नहीं प्रभुपात के खाने के बाद खाते तो खाते खाते उठा लिया हाथ मार लिया और तुरंत वो कहती है वो बहुत अच्छा है आपके स्वामी जी की सेवा में मैं कुछ प्रस्तुत करूं क्या तो जैसे प्रभुपात जी का महाप्रसाद खाया सेवा भाव जाग गए और सेवा करने के लिए तैयार हो गई तो भक्त लोगों ने कहा ठीक है कुछ दूध लेके आई है तो अंदर गई और गरम दूध और फल लेके आई प्रभुपाद को खिलाया देखिये महाप्रसाद का असर जैसे ही महाप्रसाद ने संपर्क किया सेवा भाव जागृत हो गई लगभग पंद्रह बीस वर्ष के बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु जब दक्षिण अमेरिका में थे तो कीर्तन करते करते किसी घर में उनको बुलाया गया घर के अंदर गए महिला थी वो कहती है याद है क्या 20 साल पहले फ्लाइट पर मैंने स्वामी जी को खाते हुए देखा उसको खाया था उसका असर यह हुआ मैं अब डिवोटी बन गई इनिशियट हो गई तो जयप्रताक महाराज की वो डिसाइपल बन गई और घर पे गौर निताए है उनके तो किसी भक्त का महाप्रसाद स्वीकार करोगे भक्त पुद धुलिया भक्त पुद्धुक्त अवशेष महावत तो नारद मुनि के जीवन में भी परिवर्तन कैसे आया परिवर्तन आया महाप्रसाद के सेवन से तत्पश्चात नारद मुनि कहते हैं कि चारों दिशाओं में भ्रमण करते हुए हम गए और यह श्रीमद भागवत का ज्ञान हमने सभी दिशाओं में प्रस्तुत किया नारद मुनि दासी पुत्र के रूप में अपनी माता का देहांत का समाचार उनको मिला पांच वर्ष के अबोध बालक को जब समाचार दिया जाए कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई तो उसके लिए कितनी बड़ी वेदना है सामान्य व्यक्ति इस समाचार को झेल नहीं पाता पांच वर्ष का नन्हना सा शक्तिहीन शिशु उसके लिए इससे बड़ी आपातकालीन परिस्थिति और क्या हो सकती है लेकिन नारद मुनि ने यह समाचार सुना तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही तदा तद तदहेश भक्ता अनुग्रह मनमान प्रातिष्ठम दिशम उत्तरा जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ माता का देहांत हो गया ये समाचार को सुनकर सबसे पहले उनके मन में विचार आया कि भगवान जो कुछ करते हैं अपने भक्तों के भलाई के लिए भक्तानाम श्रम अभी क्योंकि भागवत क्या करता है भागवत आपको दर्शन कराता है जैसे मैंने कहा टॉर्च लाइट है, है कि नहीं किसका दर्शन कराता है कृष्ण के चेहरे का कृष्ण के चरणों का कृष्ण के शरीर का हां एक दृष्टि से हाँ लेकिन सबसे अधिक भागवत आपको दर्शन कराता है कृष्ण के हृदय का कृष्ण के भावनाओं का कृष्ण की इच्छाओं का कि कृष्ण निरंतर अपने भक्तों का शुभ चिंतक हितैषी है तो इसलिए अनुग्रह मन्यमान उन्होंने सोचा मेरी माता का देहांत हुआ है कृष्ण अवश्य कुछ शुभ चाहते होंगे मेरा हित चाहते होंगे प्रातिष्ठम दिशम उत्तरा इसको सुनकर वो उत्तर दिशा की ओर चलने लगे भगवान को ही खोजते हुए इसलिए लोग जब मंदिर आते हैं मंदिर आकर सबसे पहले आकांक्षा करते हैं दर्शन करने का किसी को भी पूछो मंदिर क्यों गए दर्शन करने लेकिन लोगों को लगता है दर्शन मतलब केवल भगवान के संग मरमर के विग्रह को देख कर निकलना यही दर्शन है हाँ एक बार मैं मंदिर में कोई बहुत बड़ा हम लोग का कुछ राधाष्टमी फेस्टिवल या कौन सा फेस्टिवल चल रहा था प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में था तो एक व्यक्ति मेरे पास आकर चिल्लाने लगे बोले यार आप लोगों के मंदिर में इतनी भीड़ है समझता नहीं है कौन सा लाइन किधर जाता है मैंने कहा क्या हो गया मैंने कहा जैसे ही मंदिर में घुसा मुझे लगा कि भाई ये दर्शन का लाइने करके खड़ा हुआ सीधा आया मालूम पड़ा प्रसाद का लाइन था प्रसाद का प्लेट हाथ में थमा दिया तो मैंने कहा प्रसाद नहीं चे बोले नहीं अभी नहीं निकल सकते बाहर निकलने का तरीका नहीं प्लेट लेके ही निकलना होगा जबरदस्ती खिला दिया प्रसाद खाने के बाद हाथ धो के फिर मेरे को लाइन दिखा वहां खड़ा हो गया सीधा गया मालूम पड़ा चप्पल का लाइन था तो भगवान का दर्शन कहा होता है यहां पर मैंने कहा हमारे भगवान फर्स्ट फ्लोर पर है और इतनी भीड़ है एक एकड़ के अंदर जगह इतनी कम है लोग इतने है, तो इतना तो होगा तो फिर मैंने अपने हाथ से पकड़कर उसको लेके गया फिर दर्शन कराया लेकिन लोगों को लगता है केवल विग्रह का दर्शन कर लिया तो बहुत बड़ी बात है लेकिन वो मंदिर में आने का टेन कारण है देखना भगवान के रूप को 90% कारण भगवान को समझने का आप क्यों मंदिर में आते हो भगवान के दिल को समझने के लिए भगवान की इच्छा क्या है इसको समझने के लिए और इसलिए जब आपको प्रसाद मिलता है वो केवल औपचारिकता मात्र के लिए वो प्रसाद है वास्तविक प्रसाद क्या है हमारे जीवन में जो सौभाग्य और दुर्भाग्य की घटनाएं घट रही हैं उसको हम भगवान का प्रसाद के रूप में देखने की ताकत भागवत को सुन के पाते हैं तो इसलिए जब आप समझ जाओ कि आपके जीवन में जो हुआ है यह भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद है जब इस प्रकार से आपको दर्शन करने की ताकत मिले तब समझो कि हां मैं मंदिर में वास्तव में जाकर लौटा है कि नहीं गोविंदा रेस्टोरेंट में आरंभ के दिनों में हमारे कोई लोग आते ही नहीं थे तो मैं खुद वहां खड़ा रहता था देखने के लिए कौन आ गया कौन आ गया तो एक दिन एक सज्जन प्रवेश किए और अंदर मुझे देखकर उसको लगा मैं ही वेटर हूं और उसने सुना था इसकोन का रेस्टोरेंट है तो सैफरन में उसको लगा यही वेटर होगा तो बोला एक दो लेके आना मैंने कहां लाता हूं अंदर जाके मैंने ऑर्डर दिया और फिर मैं एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था तभी ये वेटर अंदर से बाहर आया इस कस्टमर को पूछा आपका कुछ ऑर्डर है क्या वो बोलते ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया तो वे, वेटर बोला किसको दिया तो उसने मुझे दिखाया बोला इसको दिया सैफरन में खड़ा है ना तो बोला लेकिन वो तो वेटर नहीं है वो कस्टमर बोला ये कौन है फिर बोला ये तो गीता का प्रीचर है बोला ऐसा क्या मुझे गीता सुनने की बड़ी इच्छा है उसको बोलो मेरे को सुनाएगा ये गीता दोसा खाते खाते मैं गीता सुनना चाहता हूं तो पूरा फरमाइशी कार्यक्रम के मूड में था तो मैं सामने बैठ गया दोसा आ गया कहता स्वामी जी 15 मिनट है मेरे पास 15 मिनट में गीता का पूरा एसेंस सुना दो तो मैंने कहा गीता में सबसे पहले भगवान कहते हैं आप जैसे प्लानिंग करोगे वास्तविकता उसके विपरीत होगी वो दोसा खाना बंद कर दिया बोला सही बोलते हो स्वामी जी अभी अभी मेरी नौकरी गई है कितना बात, सही बात बताया गीता में आगे बताइए तो पूरा सिक्स सेशन कोर्स मैंने पंद्रह मिनट में सुना दिया जाते जाते माला लेके गया तो इसलिए आप मंदिर क्यों आते हो भगवान के उस विग्रह का दर्शन तो आप करके जाते हैं वो अलग बात लेकिन जो आपके ईमेल के इनबॉक्स में आपके व्हाट्सएप मैसेज में आपके जीवन के वास्तविक संबंधों में जो भी भयाव खतरनाक समाचार सुनने को मिले उसको देख कर समझो ये कृष्ण का दर्शन है कृष्ण अपना दर्शन दे रहे हैं अगर ऐसा देख सको ये वास्तव में मंदिर में आने का परिणाम है और मंदिर में आके आप समझ सकते हो वास्तविक प्रसाद चक के जा रहे हो बाकी जो प्लेट में मिलता है और जो पेट में जाता है वो तो एक लेवल का प्रसाद है वास्तविक प्रसाद वो है जो जीवन की हर दुर्घटनाओं को पेट में पचाने की ताकत मिले तब समझ जाओ कि कृष्ण का प्रसाद मिल गया ये नारद मुनि वास्तव में भागवत सुन के समझ गए भक्ति वेदांतियों से अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। टू बी एबल टू सी मिस एज अ मर्सी ऑफ द लॉड तो आगे श्रीमदभागवत का अब संकलन व्यासदेव जी करना आरंभ करते हैं और श्रीमदभागवत के श्रोता परीक्षित महाराज के विषय में वर्णन करना आरंभ करते हैं अनर्थ उपशम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य आजान तो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम व्यासदेव जी ने इस कलियुग के जीवों के अनर्थों का शमन करने के लिए भागवत की रचना कर दी यश्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उदबत्तदे पुंस शोक मोह भयाप इस भागवत को सुन के आपके तीन क्रांति हृदय के अंदर मचेगी क्या शोक दूर होगा मोह दूर होगा भय नष्ट होगा भूतकाल के विषय में शोक वर्तमान के विषय में मोह और भविष्य के विषय में भय ये तीनों नष्ट करने की ताकत भागवत के अंदर है क्यों क्योंकि आप आपके मन में शोक किस बात का होगा होता है अरे आई डिड नॉट गेट वॉट आई वॉन्टेड भय किस बात का होता है आई विल नॉट गेट वॉट आई वॉन्ट और मोह किस बात का होता है जस्ट सी हाउ ग्रेट आए एम लेकिन भागवत सुन के समझोगे कि वास्तव में संबंध स्थापित करने के योग्य व्यक्ति कृष्ण है द ओनली थिंग वर्थ डिजायरिंग इस रिलेशनशिप विद कृष्ण और केवल श्रवण करने मात्र से कृष्ण अभी हमारे साथ हैं Krishna is here with me now, जैसे ही भागवत का श्रवण हो रहा है तो इसलिए क्या लॉस है क्या हानि है कुछ नहीं क्या भय है कुछ नहीं क्योंकि हर प्रकार के सौभाग्य और दुर्भाग्य की घड़ी में कृष्ण का निरंतर चिंतन करना स्मरण करना ये वास्तविक सौभाग्य है तो इसलिए महाराज परीक्षित जन्म ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इस बात को सिद्ध करने कि आप लोग जब स्टॉक मार्केट में जाते हो कोई बिजनेसमैन व्यवसाय बिजनेस करने जाता है उसके मन में क्या उद्देश्य होता है प्रॉफिट लाभ है कि नहीं उसलिए जा रहा है अमेरिका में कितने इंडियन लोग बैठे हैं बिजनेस करने के लिए अब उनके ओबामा उबा, प्रेसिडेंट हो या ट्रंप प्रेसिडेंट हो कुछ फर्क पड़ता है क्या उनका गोल चेंज होता है ओबामा हो प्रेसिडेंट हो ये हो वो हो चाहे कुछ भी हो अब न्यूयॉर्क में सर्दी हो या गर्मी हो न्यूयॉर्क में तूफान आए या न्यूयॉर्क में शांति हो उनका गोल बदलता है बिजनेसमैन का गोल क्या रहता है प्रॉफिट तो इसलिए यहां पर वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यवसाय बिजनेस करने जा रहा है वो निरंतर एक ही विषय का चिंतन कर रहा है क्या प्रॉफिट इसलिए गीता में क्या कहा है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह है कुरुनंदना व्यवसाय व्यवसाय मीन्स बिजनेस वॉट इज अवर बिजनेस आत्मिका तो हम लोगों का है कि आत्मा में हमेशा लाभ हो देर शुड बी ऑलवेज प्रॉफिट स्पिरिचुअली व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है तो इसलिए ये वैष्णव सत्संग में हम लोग आए हैं ये वैष्णव सत्संग में एक ही कारण से आए हैं जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति हो लेटेस्ट बेनिफिट स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से हम कमाए चाहे बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें प्रॉफिट लाना हम बंद नहीं करेंगे कई बार लोग सत्संग में आना बंद कर देते हैं और मैं पूछता हूं अरे आजकल आते नहीं क्या हो गया बोले टेंशन बढ़ गया अरे वो तो वैसे हुआ कि पेशेंट बोला डॉक्टर को क्यों नहीं आ रहा <laughs> दर्द बढ़ गया अरे दर्द बढ़ गया तो और आना चाहिए डॉक्टर के पास तो लोग कहते हैं अरे आजकल सत्संग में नहीं जा पाते क्योंकि बहुत समस्या बढ़ गई तो इसलिए यहां पर इतना मुख्य बात बताया है कि हम लोग यहां पर आए हैं प्रॉफिट कमाने और हम लोग का प्रॉफिट क्या है जैसे बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है कि उसको दिखता है नंबर वो नंबर देख के समझता है इतना प्रॉफिट कमाया लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ हाँ, जितना नंबर बढ़ता है उसका एक्सटेसी बढ़ता है है कि नहीं हमारे एक भक्त बोलते शून्य जगत सर्वम <laughs> वो शून्य शून्य सब जगह दिखता है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए और कहा गया है कि भारतीय लोग पूरे एन आर आईज आर देर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया सब जगह है प्रचार करने गए क्या नहीं <laughs> कमाने के लिए गए हैंज कोई भी हो वो फ जाके सीख लेंगे कोई अफ्रीका का लैंग्वेज है वो बोलेंगे फ्रांच में फ्रेंच बोलेंगे जापान में जापानी बोल लेंगे चाइना में चाइनीज बोल लेंगे तो बोले यार आपका जाति पाति कुछ है कि नहीं बोले एक ही जाति है तो इसको पाने के लिए बाकी हर चीज को एडजस्ट कर लेते हैं उसको कहते हैं बिजनेस लाइक प्रोफेशनलिजम उसी प्रकार व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ है कि आध्यात्मिक प्रगति में आपका इस तरह ध्यान हो कि चाहे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव चलता रहे आपका कृष्ण का स्मरण करने की शक्ति कम ना हो बढ़े सो वॉट इज प्रॉफिट द एबिलिटी टू रिमेंबर कृष्णा तो इसलिए इसमें करोड़पति कौन है One who can remember Krishna even in the worst disaster is the millionaire, spiritually तो इसलिए ऐसे करोड़पति का वर्णन आया है जो भागवत का श्रोता बना क्योंकि जब हम खतरनाक समाचार सुनते हैं कि अपना दीवाला निकल गया हम बर्बाद हो गए तो हा माथा घूम जाता है बोलते कृष्ण ये क्या कर दिया तेरा नाम लू कि नहीं डर लगता है जितना नाम लेता हूं टेंशन बढ़ रहा है तो आध्यात्मिक दृष्टि से करोड़पति कौन है जो जितना पिटे उतना भगवान को नाम स्मरण करे तो ये है परीक्षित महाराज उस श्रेणी में आते हैं जो यौवन संपन्न अवस्था में जिनकी इतनी आपातकालीन परिस्थिति आ गई तो उस समय वो झटका खाकर नास्तिक नहीं बन गए ये क्या कर दिया भगवान ने हमारे साथ कृष्ण ने हमारा दीवाला निकाल दिया ये ठीक नहीं है इतना डोनेशन दिया कृष्ण को इसके लिए इतने बड़े बड़े मंदिर बना के दिए ऐसा कैसे हो सकता है नहीं व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात जो जितना समस्या आने पर भी कृष्ण के स्मरण का अपना मूल धंधे को न छोड़े इसलिए भक्ति उसका धंधा है और भक्ति करते हुए कृष्ण का मन में स्मरण करने की ताकत उसका प्रॉफिट है तो इसलिए कृष्ण कहते गीता में मन मना भव मत मध्याजी माम नमस्कुरु इसलिए कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट तो ये मेन थीम है आप लोग यहां कथा सुनने क्यों आए हो इस बात को समझने हाउ टू मेक प्रॉफिट स्पिरिचुअली तो ये हम लोग सब बिजनेस मैन है जो एक साथ एकत्रित हुए हैं तीन दिन के लिए वी आर हियर फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस किसलिए आए हैं यह बिजनेस कॉन्फ्रेंस है और हमारा बिजनेस क्या है व्यवसाय आत्मिका आध्यात्मिक रूप से कैसे हम इस बिजनेस को चलाएं और इसमें प्रॉफिट कमाएं और वो प्रॉफिट क्या है कि जैसे महाराज परीक्षित को श्रृंगे ने समाचार दिया कि आपकी मृत्यु होने वाली है सात दिन सात रात में अरे मैसी मृत्यु का समाचार सुन के दिमाग चलना बंद हो जाए लेकिन ऐसी अवस्था में भी वो कृष्ण को स्मरण करने के लिए तत्पर थे परीक्षित महाराज को श्रृंगी मिला हमको कोई डॉक्टर मिलेगा उसको अभिश्राप दिया हमको मेडिकल रिपोर्ट आएगा और बताया जाएगा इतना दिन बचा है बेटा अब याद कर तब नानी याद नहीं आनी चाहिए कृष्ण याद आने चाहिए तब समझेंगे कि हमने आध्यात्मिक ज्ञान को कितना समझा है तो सारे वेद सारे शास्त्र इत्यादि का अगर एक शब्द में निचोड़ समझना हो तो वो ये कृष्ण स्मरण आइए आगे देखते हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म जब होता है तो उससे पहले सातवें अध्याय में वर्णन आता है कि सारे पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के पश्चात पांडवों के पुत्रों का नाश हो चुका अश्वत्थामा के द्वारा और एकमात्र उनके वंशज बचे वो थे परीक्षित जो कि उत्तरा के गर्भ में थे और उस समय अश्वत्थामा अपने हृदय में झुलसते हुए पांडवों के ऊपर उत्तरा के गर्भ की ओर आता है और उसको देखकर उत्तरा उच्च स्वर में आर्तनाद करती है अर्जुन सतर्क होकर कृष्ण को देखते हैं और पूछते मैं क्या करूं और कृष्ण संकेत करने पर अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के शक्ति से वो ब्रह्मास्त्र पूरी तरह समाप्त होता है और तत्पश्चात अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं कृष्ण और भीम दोनों अर्जुन को कहते हैं इसको समाप्त करो युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं इसको क्षमा करो ये भागवत का सातवां अध्याय है श्रीमद भागवत आरंभ होता है वैष्णवों के बीच मतभेद से इस तरफ कौन है कृष्ण और भीम क्या कह रहे हैं मारो मारो मारो उस तरफ कौन है द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों कहते हैं अश्वत्थ हम क्षमा करो क्षमा करो तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भागवत का परिचय हमको दे रहे हैं इस शिक्षा के साथ कि जो भागवत समझना चाहता है वो जब तक वैष्णवों के मतभेदों में समन्वय करने की ताकत न रखे वो मेरी इच्छा को नहीं समझ सकता तो इसलिए इन मतभेदों के आगे चलकर मेरे हृदय को समझना आवश्यक है क्योंकि मेरी सेवा में अलग अलग भक्तों के अलग अलग मत होंगे ही तब जाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते अर्जुन आपको अश्वत्थामा को समाप्त करना है क्योंकि उसने इतना बड़ा विध्वंस का कार्य किया अन्याय का कार्य किया और क्योंकि वह ब्राह्मण के पुत्र हैं और गुरु के पुत्र हैं इसलिए क्षमा भी करना है दोनों कार्य सिद्ध करना है दंड भी देना है क्षमा भी करना है दोनों कैसे हो सकता है तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चिंतन करने लगे और चिंतन करके भगवान श्री कृष्ण के हृदय को उनकी इच्छा को समझ कर अश्वत्थामा के मणि को खींच लिए और मणि को काट दिया तो वो उसके अपमान इस तरह से हुआ जिस तरह की मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ था जब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जाने लगे हस्तनापुर से द्वारका की ओर तब उत्तरा भागते हुए आई और उत्तरा कहने लगे प्रभु बचाओ बचाओ एक और ब्रह्मास्त्र आ गया क्योंकि अश्वत्थामा इतना निर्लज था फिर वो ब्रह्मास्त्र को फेंका उसने और उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र आने लगा और उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित को मारने के लिए तब फिर भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रविष्ट हुए और गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने परीक्षित महाराज को बचा लिया और तब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर वस्त्रों को पकड़कर कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करने लगी कि प्रभो अभी आप मत जाइए नमस्े पुरुषम प्रकृते ईश्वर परम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूता अंतर बाहिर अवस्थित नम पंकज नम पंकज मालिने नम पंक नेत्रा नमस्ते पंकज आपके सुंदर दिव्य रूप को देखकर सुंदर वस्त्रों से विभूषित कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा आप अपने चरणों का आश्रय हमें दीजिए हाँ हमारे जीवन में दुर्भाग्य की घड़ियों में आप ही हमारा आश्रय बने अगर आप हमको छोड़कर चले जाओगे तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और फिर कुंती महारानी बहुत ही मार्मिक श्लोक व्यक्त करती है कहती है विपदह विपद ताशश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो तो दर्शनम यद अपनर्भव दर्शनम कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि हमारे जीवन में आप विपत्तियां दीजिए समस्याएं दीजिए क्यों क्योंकि जब विपत्तियां आए तब हम आपका स्मरण करते हैं और आपका जब स्मरण करते हैं ये वास्तव में सबसे बड़ा सौभाग्य है द रिमेंबरेंस ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून To have that fortune We are willing to experience All misfortune फॉर्चून इस तरह से कुंती महारानी की प्रार्थना है अब सोचिए कितने लोग हैं इस जगत में जो मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरे जीवन में विपत्ति दीजिए आपके सामने ये श्लोक प्रस्तुत करते हुए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कृष्ण को ना लगे ये मेरी प्रार्थना ये किसकी प्रार्थना है कुंती की यह स्पष्टीकरण कर देते हैं भगवान मैं नहीं बोल रहा हूं और ना आप बोल रहे हो आप बोल रहे हो क्या तो ये कुंती महारानी की प्रार्थना है कि कैसे भगवान हम सभी के जीवन में पूरी तरह परिवर्तित पूर्णतः क्रांति ला सकते हैं अपने हस्ताक्षेप से है कि नहीं एक ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति गए और बोले ज्योतिषी जी मैं गरीबी के कारण बहुत परेशान हूं जो ज्योतिषी ने उनका कुंडली देख के कहा बेटा तू 40 वर्ष की आयु तक गरीबी के कारण बहुत परेशान रहेगा वो बहुत प्रसन्न हो गया बोले चालीस वर्ष के बाद क्या होगा बोले उसके बाद गरीबी की आदत लग जाएगी तो कई बार हमको लगता है कितना दुर्भाग्य है कैसे करें क्या करें तो इसलिए जब हम लोग वैष्णव सत्संग में भागवत के लिए आते हैं तो भागवत किसके लिए है जो इस जगत के हर आशा को परित्याग कर भगवत धाम में भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए लालायित है कि नहीं अगर सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का अगर यह आपका मोटो है तो ये भागवत वो सभा नहीं है, है कि नहीं उसको संपन्न करने के लिए कई देवी देवता और दूसरे कई कई उपचार उपलब्ध हैं यहां पर आप किस लिए आए हो यहां पर आए हो यह जानने के लिए कि हर प्रकार के समस्या और विपत्ति और कष्ट के बीच में कृष्ण का स्मरण कैसे कर सके बहुत बड़ा अंतर है आ, बहुत साल पहले मेरे एक मित्र को मैं मिला लगुना बीच का प्रोग्राम चल रहा था संडे फिस्ट कीर्तन में एक सामने नाच रहा था मेरे मुझे देख के लगा पहचाना वो अलग रहा है कीर्तन के बाद मेरे पास आके बोलता है पहचाना क्या तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पहचाना लगा रहा है अरे बोले याद है कि आई आई टी में हम लोग साथ में थे मैंने कहा अरे हाँ अभी क्लिक हुआ वो दूसरे हॉस्टल में था और दूसरे हॉस्टल में मैं प्रोग्राम के बाद सप्ताह में एक बार जाता था प्रसाद देने के लिए क्योंकि भक्त रसामृत महाराज अपने आते थे और उन्होंने नियम बनाया था जो भी प्रोग्राम में आएगा उसको जाकर उसके रूम पर जाकर प्रसाद देना अगर वो एक माला करे एक माला करने वाले को हम जाकर प्रसाद देते थे पुरस्कार थोड़ा उसको एनकरेज करने तो मैं, मैंने देखा कि उस व्यक्ति के अभी चेहरे पर तिलक है कंठी माला है मैंने कहा क्या हो गया डिओ बन गया क्या क्या हुआ क्या तो बोले देखो यार तुम मेरे पास आते थे नाइनटीन में ये टू की बात है 92 में अब आते थे और मुझे गीता दिखाते थे और बोलते थे पढ़ो इसको भौतिक जगत दुखालयम है दुख का सागर है तो मुझे लगता था लगता ये लड़का फ्रस्ट्रेटेड है और इसलिए उसको सब दुखी लगता है लेकिन ये अमेरिका नहीं गया वो तो सुखालय है फिर मैं पूछता था उसको एक माला करते हो चार माला किया करो तो उसने मुझे बताया मैं सोचा यार एक माला करने पर परि प्रसाद मिल जाता तो चार कोण करेगा तो फिर मेन कागे क्या हुआ? बोले फ अमेरिका मे एम एस करणे मास्टर्स करते करते मुख तो बहुत हैर फ्रस्ट्रेट होणे लगा तो किने अरे चिंता मत करो पीएचडी करो दुःख दूर हो जायगा पीएचडी लगा फिरभी दुःख दूर नाही हुआ फिर कितीने का नोकरी करो नोकरी करणे फिर भी दुख दूर नहीं हुआ किसी ने कहा शादी कर लो शादी किया सारा डाउट दूर हो गया जितना सब कुछ बताया सब कर डाला लेकिन फिर भी दुख और असंतोष दूर नहीं तो करूं तो क्या करूं वो गीता तुमने जो दिया था उसको निकाला गीता खोला वो पड़ा वापस दुख मशाश्वतम अभी अंदर सीधा झटका लगा सही बोला फिर लेटेस्ट आसपास मंदिर कौन सा है ढूंढते हुए लगोना बीच मंदिर में आ गया और लगोना बीच जो एरिया है वो बिल्कुल स्वर्ग स्वर्गलोक है लगभग लोग वहां पर इंद्र तृप्ति के लिए आते बगल में मंदिर से देखो साइड में पूरा बीच ओशन दिखता है पैसेफिक ओशन नीला नीला और लोग आते ही है वहां आनंद करने के लिए और वो मंदिर में है पांच विग्रह पंच तत्व है ना और मंदिर में दूसरा कोई नहीं रहता जो आते हैं बाहर जाते हैं किताब जाण करने जो जाता है कभी के नहीं आता बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते वो कहता रे मटिरियल वर्ल्ड इज सफरिंग यू कॅन एन्जॉय बोलता वॉट यू मीन ट्राय कम जॉईनसीचिंग इतना स्ट्रॉंग सॉलिड है तो वो मंदिर मे जा भक्त बन ग वास्तव मे उसने कहा कि मैं सत्संग में इतना आनंद पाया धीरे धीरे मैं दो माला चार माला करते हुए सोलह माला करके फिर परम पूज लोकनाथ महाराज से वो दीक्षित अभिभक्त बन गया है तो ये 2006 की बात थी मैंने कहा कभी कभी प्रसाद को 14 साल लगता है पचने के लिए उस समय प्रसाद दिया मैंने नाइन्टी में लेकिन कब जाकर वो भक्त बना और कब उसको समझा तो इसलिए यहां पर कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रही है ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है कि इसलिए सौभाग्य और दुर्भाग्य के भावना से हमें उठकर चलना है महाविपत्तव संसारे यह स्मरेत मधुसूदन विपत्तव तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर तो हम लोग अभी तक प्रॉफिट लॉस का हिसाब क्या लगाते हैं जिससे अधिक पैसा मिले वो प्रॉफिट अभी कहते नहीं चाहे जो भी घटना घटे आपके जीवन में जिसके कारण कृष्ण का स्मरण आपके मन में आए वो प्रॉफिट तो इसलिए कुंती महारानी इस प्रकार प्रार्थना कर रही है तो एक हो गई कुंती महारानी फिर आगे दूसरे व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में कृष्ण का स्मरण किए अभी अपन बैठकर माला करते हैं पंखे के नीचे बैठकर 16 माला करते करते भी मन भागता है यहां वहां भटकता है अब मान लो आपके पैर में कल सुबह दो चार कांटा हम चुभा दे हा तुलसी आरती के बाद सब लोग बोल रहे वांछा कल पत्थरू भी बोल रहे पीछे से आके ऊ दो चार कांटा अपन जोड़ दे आपके पैरों में फिर उसके बाद बोलो बैठो कांटो को लेके बैठ के जब करो ध्यान कहां रहेगा वही रहेगा जब तक कांटा नहीं निकलेगा भगवान के ऊपर नाम में कभी ध्यान जाएगा ही नहीं और यहां देखिए एक नहीं हजारों हजारों बाण लगे हुए हैं सर से लेकर पग में भीष्म पितामह के तो भगवान अब कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुन के निकल ही रहे थे युधिष्ठिर महाराज आके बोलते नहीं नहीं प्रभो मैं सबसे बड़ा पापी हूं मेरे कारण यह युद्ध हुआ है मेरे महत्वाकांक्षा के कारण 64 करोड़ विधवाएं पैदा हो गई अब कृष्ण बोले अरे तेरे कारण थोड़ी मैंने बोला युद्ध करो इसलिए प्रभुपद लिखते हैं वैष्णव यह है जो दूसरों को दोष नहीं देता स्वयं किसी भी परिस्थिति का उत्तरदायित्व लेता है व्यासाद्य ईश्वरे आगे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कृष्ण उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं भीष्म अपने युधिष्ठिर मानने को तैयार नहीं व्यासदेव सारे शास्त्रों के करता धरता वो समझा रहे हैं मानने को तैयार नहीं ये क्या क्यों क्योंकि कृष्ण ने योजना बनाई बाहर से कृष्ण समझा रहे हैं युधिष्ठिर को समझ जाओ समझ जाओ लेकिन वही कृष्ण अंदर परमात्मा के स्वरूप बैठे हैं और परमात्मा स्वरूप कृष्ण अंदर से युधिष्टिर को बोल रहे हैं मत मानो मत मानो तो कृष्ण ने योजना बनाई क्यों जिससे कि युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जाके भीष्म पितामह से धर्म और तत्व का ज्ञान समझे कृष्ण चाहते थे दुनिया इस बात को समझ जाए कि मुझसे अधिक शक्तिशाली मेरे भक्त हैं अगर मैं रहूं ना रहूं मेरे भक्तों से अगर आप श्रवण करोगे तो उतनी ही शक्ति आप प्राप्त करोगे दूसरा चाहे मेरा भक्त कितना ही इस जगत का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो प्रैक्टिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड हो अगर उसने सही ज्ञान को समझा है पकड़ा है वो भी युधिष्ठिर को समझा सकता है व्यासदेव से अधिक अच्छी तरह वेदों का ज्ञान लिखा है व्यासदेव जी ने वेदों का ज्ञान समझा है भीष्म ने कभी कभी समझने वाला व्यक्ति लिखने वाले से अधिक शक्तिशाली हो सकता है और इसलिए साधु संत सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं तीसरा कभी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर शरीर अस्वस्थ होगा तब क्या होगा नहीं सामान्य व्यक्ति समय के साथ साथ जब इंद्रिय और शरीर के ऊपर आश्रित होता है वृद्धावस्था के साथ धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती है लेकिन वैष्णव भक्त का समय के साथ आयु के साथ शक्ति बढ़ती है तो जैसे जैसे भीष्म पितामह की वेदना और चोट और कष्ट बढ़ रहा है लेकिन उसका अपने बुद्धि के ऊपर नियंत्रण कम नहीं हो रहा तो भगवान दिखाना चाहते हैं इस दृश्य को दिखाकर आप अपने युवा अवस्था में भक्ति कीजिए क्योंकि एक दिन शरीर के कोने कोने में अलग अलग दर्द इस प्रकार चोट पहुंचाएंगे जैसे भीष्म के शरीर में ये बाण भीष्म के लिए तो बाण थे लेकिन आपके शरीर के कोने कोने में अलग अलग व्याधियां अलग अलग पीड़ाएं आपको कष्ट देंगी तब उस समय भी आपकी बुद्धि स्पष्ट रहे तत्व ज्ञान पर आपका मन निर्मल रहे भगवान श्री कृष्ण के रूप नाम इत्यादि को पकड़ने की शक्ति और ताकत रखे इसलिए निर्भय हो जाइए कृष्ण का भक्त बन गया तो इसलिए भगवान विज्ञापन करा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं देखिए मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है जीवन का सबसे बड़ा भय है मृत्यु लेकिन इस व्यक्ति को देखिए जो उनके सामने मृत्यु खड़ी है इच्छा मृत्यु का वर पाया हुआ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण के साक्षात सामने खड़े रहते रहते युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं तत्पश्चात भीष्म पितामह कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं और अपने वास्तविक अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त किए हुए सभी रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करके सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को विदा करते हैं और कृष्ण उन सभी की अनुमति लेकर बहुत समय के पश्चात द्वारका में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के विप्रलम्ब में हस्तिनापुर के निवासी और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हुए उनके संभोग में है द्वारका के निवासी प्रसून वर्षय अभिवर्षित पति पिशंगस वनमाल बो घन यथार्को दुपचाप विद्युत भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मनमोहक रूप को प्रवेश करता हुआ देखकर द्वारका के निवासी ऐसा प्रतीत कर रहे थे कि मानव प्रकृति ने एक साथ सूर्य चंद्र मेघमंडल इंद्रधनुष जो कि सामान्यतया प्रकृति में कभी एक साथ समवेत नहीं दिखते उन सभी को एकत्रित कर दिया हो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप के विषय में तो इसलिए यहां इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अगर हमको अपने जीवन में कुछ दर्शन करने की लालसा हो हस्तिनापुर के निवासी युधिष्ठिर और पांडव उन्होंने अपने जीवन की महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है दे बिकम द एम्परस ऑफ द प्लैनेट पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बनकर राज सिंहासन का पद प्राप्त किया है सोचिए इससे श्रेष्ठ शक्ति किसको मिल सकती है क्या युधिष्ठिर महाराज कोई कॉलिशन गवर्नमेंट हेड नहीं कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज 64 करोड़ के सैनिकों के विध्वंस के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट पूरे विश्व के सम्राट के रूप में राज सिंहासन प्राप्त किए लेकिन भागवत वर्णन कर रहा है युधिष्ठिर महाराज को ऐसी असीमित मात्रा में सत्ता पावर इतना संतोष और सुख नहीं दिया जितना कृष्ण का हस्तनापुर से द्वारका की ओर गमन और कृष्ण का वियोग उनको दुख दिया अर्थात कृष्ण का मूल सुख का मूल कारण जीवन का होना चाहिए कृष्ण का संपर्क और दुख का मूल कारण होना चाहिए कृष्ण से वियोग और द्वारकावासी आलिशान महल में निवास कर रहे हैं लेकिन ऐसे आलीशान महल में रहते हुए भी दुख की अनुभूति कर रहे हैं कृष्ण के वियोग में और इतना सब ऐश्वर्य के बीचों बीच उनके जीवन में वास्तविक सुख का परिचय होता है जब कृष्ण प्रवेश करते हैं द्वारका में इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख की परिभाषा को बदलने के लिए हम लोग ये तीन दिन की कथा में आए हैं अगर तीन दिन की कथा सुनकर हम अगर अपने सुख और दुख की परिभाषा हमारे महत्वाकांक्षाओं की सूची को पलट नहीं पाए तो फिर कथा सुनकर भी हम वास्तव में खाली हाथ गए तो इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है महाराज परीक्षित के जन्म का अब परीक्षित महाराज का जन्म यहां पर होता है कैसे जैसे ही परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में स्थित हैं, उस समय अश्वत्था ब्रह्मास्त्र भेजता है और उस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं अंगुष्टम मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि व्यदर्शनम श्याम तड़ित वास और इसलिए यहां वर्णन किया गया है अंगुष्ट मात्र केवल एक अंगूठे के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट होते हैं और ब्रह्मास्त्र को समाप्त करके महाराज परीक्षित का जन्म कराते हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये महाराज परीक्षित को नाम दिया गया तस्मात्म विष्णुराट इति लोह के न संदेहो महाभाग महा, भाग, महा भाग महान महाराज परीक्षित का क्या नाम दिया गया विष्णु राट विष्णुराट मीन वन हुज प्रोटेक्टेड बाय विष्णु तस्मात नाम ना विष्णुराट विष्णुराट अर्थात जिसको भगवान श्री विष्णु ने संरक्षण दिया लेकिन ऐसे ही व्यक्ति जिनको भगवान श्री विष्णु ने संरक्षण दिया बहुत शीघ्र उनको मृत्यु दंड की घोषणा मिलेगी इसलिए परीक्षित को बचाया भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति से आगे तत्पश्चात महाराज परीक्षित के जन्म के बाद युधिष्ठिर महाराज जब उस समय राज सिंहासन पर थे दीर्घकालीन अनुपस्थिति के पश्चात उनके ही परिवार के सदस्य धृतराष्ट्र के छोटे अनुज, अनुजी वहां लौटते हैं और भगवत स्वयं विभो तीर्ति कंती तीर्थानी स्व अंतस्थे न ग्रृत कहते हैं कि वास्तव में आप दीर्घकालीन अनुपस्थिति के पास आए हो आप वास्तव में यहां पर इस ज... इस स्थान को तीर्थ स्थल बना दिए हो तो विदुर जी धृतराष्ट्र को देखकर धृतराष्ट्र को बुरा भला कहने लगते हैं विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बहुत बुरी तरह से अपमानित किया तब जाके विदुर तीर्थ यात्रा में चले गए थे मैत्र ऋषि से कथा सुनते हुए अचानक कथा समाप्त होने से पूर्व निकल के भागे भागे वापस आए क्यों क्योंकि मैत्री ऋषि से भागवत कथा सुनने का आनंद तो उत्कृष्ट था लेकिन उससे अधिक आवश्यक था दुख के सागर में डूबे हुए धृतराष्ट्र को बचाना इसलिए आप लोग यहां तीन दिन की कथा सुन के जाओगे आपका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि दूसरों को यह कथा जो सुने हो वो सुनाना कथा सुनने का यह टैक्स भरना है और इसलिए विदुर जी आए धृत राष्ट्र को बचाने का प्रयास किया और कहते अंध पुरैव बधिर मंद्रतान विशीर्दंत मंदाग्नि सराग कफमुदान अरे आप तो पहले से अंधे थे अब बहरे भी हो गए आपका तो पेट में पाचन हो नहीं रहा कब तक यहां पर भीम के फेंके हुए टुकड़े पर पलते रहोगे कब तक कुत्ते की तरह जीवन जीते रहोगे अरे राजन निकलो यहां से बेवकूफी बंद करो और संपूर्ण राज्य मेरा राज्य राज्य के सामने राजदरबार मंत्रियों के सामने धृतराष्ट्र को इस तरह प्रताड़ित किया कि धृतराष्ट्र विदुर जी की बातों को सुनकर अपना सर्वस्व परित्याग कर वो भी सब कुछ छोड़कर निकल पड़े और इसलिए कहा गया है देर इज नो एज लिमिट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहे व्यक्ति जीवन पर्यत कितने ही हत्याएं क्यों ना किया हो चाहे कितना ही पापी व्यक्ति क्यों न हो और चाहे कितनी आयु क्यों न हो इट इज नेवर टू लेट तो इसलिए धृतराष्ट्र की कथा से हम समझ सकते हैं कि भक्ति में कोई रिटायरमेंट एज नहीं और भक्ति में कोई एंट्री पॉइंट का भी एज नहीं परीक्षित महाराज मां के गर्भ में आरंभ कर दिए और धृतराष्ट्र एक पैर उसका चिता में था और चिता में एक पैर होते हुए उसने भक्ति का कार्य आरंभ कर दिया इसलिए हमें चाहिए कि चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो भक्ति करने से नहीं घबराना है एक बार मंदिर में हमारे एक भक्त ज्वाइन हो गए और उनके पिताजी आकर मंदिर में झगड़ा करने लगे अरे ये कोई उम्र है क्या भक्ति करने की ये कोई उम्र है क्या मंदिर ज्वाइन होने की ये लड़का मेरा बहुत जवान है जब वो मेरे उम्र का होगा तब मंदिर में ज्वाइन होना चाहिए तो मंदिर के भक्तों ने कहा ठीक है बेटे को जाने दो तुम आ जाओ आप ज्वाइन हो जाओ वो बोलता है घर पे पूछ के बताता हूं अगले दिन आकर बोलता है बेटे को ही रहने दो और बाद में बोला आप लोग बहुत खतरनाक हो हमको भी नहीं छोड़ते तो इसलिए लोग कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे भविष्य में करेंगे लेकिन भक्ति करने का समय कब है अब वर्तमान में तो इसलिए जितने लोग यहां पर नए आए हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि दिन प्रतिदिन आप मिनिमम हरे कृष्ण महामंत्र का दो माला तो जपिए ये महामंत्र क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो चाहे आपको लगे ये मुझसे नहीं होने वाला कई लोग कहते हैं माला नहीं छुएंगे क्यों हम पापी हैं ये तो ऐसा हुआ पेशेंट बोला दवाई नहीं खाएंगे क्यों मैं बीमार हूं अरे दवा है बीमारी दूर करने के लिए मंत्र है हृदय को शुद्ध करने के लिए तो इसलिए यहां पर धृतराष्ट्र जैसा धृत राष्ट्र शब्द का अर्थ जानते हो क्या है राष्ट्र मतलब लैंड धृत अर्थात जो दूसरों के जमीन को लेने में आनंद ले समझ रहे तो अंधे धृत को देखकर कई बार लोगों के मन में करुणा आ जाती है हैंडिकैप कोटा की बेचारा धृतराष्ट्र लेकिन वास्तव में धृत का मतलब है लैंड माफिया ध्रृत जो गलत तरीके से दूसरों के जमीन को हड़प ले ऐसा व्यक्ति भी जीवन के अंतिम पड़ाव में कृष्ण की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है दिस इज होप फॉर एवरीबडी है कि नहीं इतना बड़ा अत्याचार करके युद्ध तो हमने कराया नहीं जिसमें 64 करोड़ सैनिक मारे गए हम करवा भी नहीं सकते लेकिन इतने बड़े षड्यंत्र रचने के बाद भी वो भक्ति में जुड़ सकता है ये आशा की बात है अर्थात वैष्णवों का भी वैष्णवों के हृदय में करुणा कितनी महान है और क्षमा की भावना कितनी महान है इस बात का परिचय है प्रीचिंग मीन्स कंपैशन कंपैशन मीन्स फॉर गिवनेस विदुर जी अगर लौट के नहीं आते और ये सोचते अरे ध्रुतराष्ट्र ने मेरा अपमान के भगा दिया मरने दो उसको नरक में जाने दो नहीं विदुर जी ने सोचा नहीं एक प्रयास और करूंगा अब तो हो सकता है परिस्थिति परिवर्तित होने के पश्चात इतना भयावह पराजय का दर्शन करने के बाद अब हो सकता है वो मेरी बात सुने आगे अर्जुन द्वारका जाते हैं और द्वारका जाने के बाद लौट के जब युधिष्ठिर के पास आते हैं युधिष्ठिर देखते हैं अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ है युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन क्या हुआ किसी आपका अपमान किया क्या किसी को आपने दान नहीं दिया क्या किसी को भोजन नहीं दिया क्या युद्ध का प्रस्ताव आया और आपने ठुकरा दिया कई प्रश्न वो कहते हैं और तत्पश्चात अंत में कहते हैं क्या अर्जुन कहीं भगवान श्री कृष्ण का इस जगत में लीला समाप्त नहीं हुआ और अर्जुन कहते हैं वंचितोह महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये नमे नृतम तेजो देव विस्मापन महत कहते हैं प्रभु अब तक मुझे लग रहा था मैं पराक्रमी अर्जुन हूं लेकिन मैं समझ गया कि युद्ध करने की सारी शक्ति सारा कौशल कृष्ण ने मुझे दान के रूप में दिया था और कृष्ण ने अब उसे खींच लिया है अब मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं कोई सामर्थ्य नहीं तो प्रभुपाल लिखते हैं एंडाउमेंट एंड विड्रॉवल ऑफ पॉवर्स है कृष्ण की दया से हम कुछ प्राप्त करते हैं कृष्ण की दया से हम खोते हैं और तत पश्चात अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं तदवैधनोस्त इत सोह रथी नृपत यो यथा आ आनमंती सर्व क्षण न तदूत असदीश रिक्तम भस्म हो हैं हे युधिष्ठिर महाराज मैं वही अर्जुन हूँ ये वही रथ है ये वही तरकस है ये वही बाण है ये सब होते हुए भी मैं अपन रूप से पराजित हो गया और मैं समझ नहीं पा रहा कि वास्तव में कैसे हुआ तो इसलिए अर्जुन अपने आप को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित मानकर उनका स्मरण करते हैं सारे पांडव निश्चय करते हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण के धर्म स्थापना के लिए हम लोग इतना कर्मठ प्रयास किए वो धर्म प्रचारण और धर्म स्थापना का कार्य और वो सेवा संपन्न हुई अब कृष्ण अपने वियोग से हमें संदेश दे रहे हैं कि हम लोगों का समय भी आ गया है इसलिए कृष्ण से अधिक सफल इस जगत में कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता लेकिन कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हर वस्तु हर कार्य एक साइकल के रूप में चलता है स्ट्रेट नहीं चलता इस जगत का कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है प्रकृति का नियम है जहां से आरम्भ हुआ वहीं पर फिर अंत होना है तो इसलिए मैंने भले ही कितने ही बड़े बड़े असुरों का विध्वंस किया हो कितना ही ऐश्वर्य और धर्म की स्थापना की हो कितने ही विद्वान लोगों को पोषण देने के लिए ज्ञान समर्पित किया हो चाहे मैं संपूर्ण जगत के लिए ज्वलंत उदाहरण क्यों न हो लेकिन एक समय के बाद मुझे भी रिटायर होना है और इसलिए कृष्ण रिटायर हुए और कृष्ण के रिटायरमेंट को देखकर युधिष्ठिर और पांडव भी रिटायर हुए और हम सभी को यह संदेश दिए कि हम सभी को एक न एक दिन रिटायर होना है कार्यों से रिटायर होना है लेकिन कृष्ण को स्मरण करने के कार्य से कभी रिटायर नहीं होना है तो इसलिए यहां पर युधिष्ठिर और पांडव हस्तिनापुर से रिटायर हो गए हिमालय जा रहे हैं प्रशासन के कार्य से सेवानिवृत्त हो गए लेकिन कृष्ण स्मरणम के कार्य से निवृत्त नहीं हुए और उसमें और घनघोर रूप से लग गए तत्पश्चात संपूर्ण साम्राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व गया महाराज परीक्षित को तो इसलिए मैं कह रहा था कि कृष्ण को स्मरण करने की आदत कैसे डालेंगे मंत्र के जाप से हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो हम लोग ये मंत्र को जपते हैं क्योंकि इससे कृष्ण को स्मरण करने का अभ्यास हमें आए है कि नहीं इसीलिए अगर कोई भी कार्य आरंभ करना हो हम लोग तो 16 माला कर रहे हैं जो स्कॉन में लगे हुए हैं मिनिमम अब उतना नहीं कर सकते चलो कोई बात नहीं एक मंत्र एक माला करो दो माला करो जो भी करो है ना भक्ति वेदांत अस्पताल में हमारे एक पुराने डॉक्टर थे जिनको मैं माला करने बोला चार माला करने बोला वो तारे पागल हो गए क्या इतना समय थोड़ी है मेरे पास मैंने कहा दो माला करो हे इतना पा, पागल हो गए हो क्या मैं हमेशा सर्जरी में रहता हूं दिन रात वही निकलता हूं आपके जैसे साधु थोड़ी है कि पूरा टाइम है हम, तो फाइनली एक माला आधा माला करते करते वो चार मंत्र पे आए उन्होंने साधना स्टार्ट की चार मंत्र पे के स्टडी है ये चार मंत्र से स्टार्ट किया धीरे धीरे आठ मंत्र पे आए सोलह मंत्र पे आए और मैं जब भी महीने में एक बार जाता था आके मुझे रिपोर्ट देते थे, थे मेरा चल रहा है और उनको लगता था बहुत बड़ा साधना कर रहे हैं अरे कृष्ण तू भी क्या याद रखेगा दो साल के बाद एक प्रोग्राम में मैं गया था मेरे पास आके बोलने लगे मेरा 64 चल रहा है आसपास पास सब डिवोटी लोग खड़े थे झटका खाए डिवोटी लोग मुझे देख के बोले रहे क्या प्रीचिंग कर रहे हो यार नया नया आदमी 64 कर रहा है मैंने कहा माला नहीं मंत्र है तो जो भी करो शुरू तो करो लेकिन जब शुरू करोगे धीरे धीरे कृष्ण के स्मरण की आदत लगती है तो इसलिए पिछले जो दृश्य में आपने देखा एक पांडवों का ऐश्वर्य दूसरा पांडव सारे ऐश्वर्यों से विहीन ये संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट एक समय जब हाथ में तलवार धारण करते थे अभी हाथ में छड़ी लेके जा रहे हैं समझ रहे ना एक्टिविटी बदल गया लेकिन मेडिटेशन नहीं बदला तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन के बढ़ते हुए आयु के साथ अपने कार्यों को कम करना है और स्मरण को अधिक बढ़ाना है और ये जीवन की सफलता होगी आगे परीक्षित महाराज ने देखा कि एक राजा का वेश धारण करके व्यक्ति बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है गायों को गाय और बैल को तो उनको पूछता है कि तुम कौन हो और ये व्यक्ति जो बगल में खड़े होकर आपको प्रताड़ित कर रहा है ये कौन है क्या यही वो व्यक्ति है जो आपके दुख और क्लेश का कारण है तो वो कौन थे वो वास्तव में पृथ्वी थी गाय के रूप में और धर्म थे बैल के रूप में और वो कहते हैं धर्मम ब्रबीश धर्मज्ञ ध धर्मोशी वृष यत अधर्मम कृतम स्थानम सूचक तत् भवित कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मेरे कष्ट और दुख का कारण क्या है संकेत करना सबसे ईजी है हाँ ही इज रिस्पॉन्सिबल she is responsible, they are responsible, लेकिन धर्म के रूप में खड़े हुए वृषभ बैल कह रहे हैं हमारे क्लेश और कष्ट और दुख का मूल कारण कौन है इसको निर्धारित करना असंभव है अगर मुझे लगा this person is responsible for my problem, and I accuse him, ही विल गो टू हेल्प एंड आई विल ऑल्सो गो to हेल्व तो यहां पर वो कह रहे हैं हा भाई आप धर्म के तत्व को समझ गए अधर्मम कर सूचक्यापी तद भवे सूचक से अर्थात वो जो सूचना दे जो संकेत करे वो भी वही जाएगा इसलिए एक हमारे समस्या का वर्तमान कारण होता है जो हमारे सामने हो और एक है मूल कारण वन इज अवर इमीडिएट कॉज वन इज रिमोट कॉज तो रिमोट कॉज क्या है वो हमारे अपने कर्म जो हमें दिखते नहीं और वो कर्म और उसका फल भगवान हमें देते हैं अलग अलग निमित्त के माध्यम से तो इसलिए प्रभुपात कहते थे डू नॉट बी एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्म तो इसलिए महाराज परीक्षित इनकी बात को सुनकर समझ जाते हैं कि हाँ आप वास्तव में धर्म हो तब वो शूद्र के रूप में राजा परीक्षित महाराज के चरणों में गिर जाता है और कहता है मुझे आश्रय दीजिए आश्चर्य दीजिए तो महाराज परीक्षित कहते हैं ठीक है, है द्योतम पानम स्त्रिया सोना यात्रा धर्मस चतुर्विधा आपको चार स्थान देते हैं जहां मांसाहार स्त्री संग और जुआ और इत्यादि ये सब हो ये, ये स्थानों में रहो वो आदमी बोलता अरे आपने तो रहने के लिए जगह तो दे दिया लेकिन आपके साम्राज्य में तो ये चारों आइटम होता ही नहीं रहेंगे कैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई यमदूत उनको पकड़ के लाए और यमदूत उसको बोलने लगे बेटा तूने पाप भी किया है पुण्य भी किया है पुण्य के कारण तुमको स्वर्ग में कुछ देर के लिए भेजेंगे पाप क्या है फिर नरक में भेजेंगे कहाँ जाना है पहले वो कहते रहे बाबा मुझे तो पता भी नहीं नरक क्या है स्वर्ग क्या है थोड़ा बताओ तो समझूंगा तो यमदूत लोग तुरंत उसको एक ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी दैवी शक्ति से उसको दिखाते हैं स्वर्ग का दृश्य बागवान है नदी है झरने हैं पुष्प खिले हुए हैं कोयल कूक रहे हैं उसको देखकर कर कहते अरे बड़ा सुंदर लग रहा है स्वर्ग नरक क्या है नरक का दर्शन दिखाया नरक में क्या दिखाते हैं मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट है, मैक है। बियर बार है डांस क्लब है उसको देख के आदमी बोलते है, तो बम्बई ऐसा दिख रहा है मैं तो वहीं जाऊंगा तो यमदूत बोलते ठीक है नरक में ले चलते हैं तुरंत नरक में लेके गए जैसे ही नरक में प्रवेश किया उसकी खाल उधेड़ने लगे गरम गरम तेल में उबालने लगे बहुत बुरी तरह से उसकी पुटाई पिटाई आरम्भ होने लगी चिल्लाने लगा बोला अरे यमराज यमराज मेरे साथ छल हुआ है भूल हुआ है क्या चल रहा है ये धोखा हुआ है यमराज आते हैं, क्यों चिल्ला रहे बोला अरे आपके यमदूतों ने मुझे नरक का दृश्य दिखाया डांस क्लब दिखाया बियर बार दिखाया मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट दिखाया और फिर बाद में यहाँ लेके आकर मेरी खटिया खड़ी कर रहे हैं ये क्या चल रहा है यमराज ने कहा वो नरक नहीं था नरक का एडवर्टाइजमेंट था वो कार्य करोगे तो कहां जाओगे नरक में इसलिए कलयुग में 99.9 प्रतिशत लोग इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं पचास साल के इसकॉन के प्रचार में इस कौन के पूरे दुनिया में लाख भक्त भी इनिशियटेड नहीं है समझ रहे ना एक लाख लोग भी नहीं होंगे अभी हम लोग जीबीसी में सबका डेटाबेस कलेक्शन स्टार्ट किए हैं जयप्रताक महाराज का हाइएस्ट है चालीस हजार शिष्य है उनके चालीस या पैतालीस ऐसे यही रेंज में है जब तक प्रवचन होगा तब तक और भी एड हो जाएगा तो महाराज जी लगभग पचास हजार तक के उनके शिष्य है और बाकी सब लोगों को जोड़ जाड़ कर इनिशिएटेड लिस्ट देखो तो एक लाख भी नहीं होगा पचास साल के प्रीचिंग के बाद समझो तो कितना दुर्लभ है दुर्लभो मानवो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तथापि वैकुंठ प्रिय दर्शन हाँ? तो इतना कठिन है लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़कर आगे बढ़ाना लेकिन इस मार्ग से निकलना कितना आसान है इसलिए यहां पर परीक्षित महाराज कहते हैं कली जो कि खड़े थे उनके सामने कि चलो ये चार स्थान अगर तुमको कम पड़ता है तो पांचवा एक देता हूं जहां सोना होगा हां जहां पर सोना होगा आपको वो स्थान भी मिलेगा तो इस प्रकार जहां पर धन आ जाए वहां कली या कलह अपने आप आरंभ हो जाता है इसलिए हमें चाहिए कि धन का सदुपयोग करें भगवान की सेवा में लगाएं कहते हैं ना समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कौन प्रकट हुए समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष प्रकट हुए जिसको शिवजी ने पान किया और शिवजी तब से क्या बन गए नीलकंठ और उसके बाद कौन प्रकट हुई श्री लक्ष्मी है ना तो जो पहले प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं बड़ा और जो बाद में प्रकट होते उसको कहते हैं छोटा तो लक्ष्मी के बड़े भाई कौन है विष विश की छोटी बहन कौन है लक्ष्मी तो कोई छोटी बहन को छेड़कानी करेगा तो बड़ा भाई चुप बैठेगा तो बड़ा भाई देखता है कि अरे लक्ष्मी को हाथ लगा रहा है इसका जीवन विशेला बना दूंगा और इसलिए भगवान नारायण को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भोग करने के लिए धन का संचय करेगा उसके पास धन संचय करने का संतोष होगा लेकिन जीवन विषैला हो जाएगा इसलिए श्री को चाहिए हमेशा नारायण की सेवा में ही लगा के रखें तब जाके वो मेड फॉर ईच दर बनते हैं तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को साथ में रखना आवश्यक है इसलिए हम लोग भगवान का नाम भी लेते हैं हमेशा कृष्ण के पहले किसको जोड़ते हैं हरे दोनों को साथ में रखिए जीवन संतुष्ट रहेगा आगे परीक्षित महाराज अब एक दिन आखेट के लिए वन में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही वन में प्रवेश करते हैं तो वन में देखते हैं कि शमिक ऋषि बैठे हैं आंखें बंद करके और महाराज परीक्षित के मन में उतावलापन उत्पन्न हो जाता है कि मैं इतना बड़ा सम्राट यहां पर प्रवेश किया हूं अतिथि के रूप में आया हूं ऋषि मुनि का कर्तव्य बनता है कि अतिथि सत्कार करे देखिए अपेक्षाओं का जीवन में एक बहुत बड़ा हाथ होता है जो हमारे मन में अपेक्षाएं होती हैं उसके अनुसार हमारी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं अगर महाराज परीक्षित उस दिन अपेक्षा नहीं करते सम्मान का तो समस्या नहीं होती लेकिन सम्मान की अपेक्षा इतनी खतरनाक है कि सम्मान की अपेक्षा एक मरे हुए सर्प के रूप में आकर भी आपके मृत्यु का कारण बन सकती है सामान्यतया जीवित सर्प ही लोगों को काटता है तो लोग मरते हैं कभी सुना है क्या कि मरा हुआ सांप सी को स्पर्श कर गया और आदमी मर गया तो परीक्षित महाराज ने मरे हुए सर्प को उठाया क्रोधावेश में आकर और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया लेकिन मृत्यु का कारण सर्प नहीं अगर मृत्यु का कारण सर्प होता तो मरा हुआ सर्प मार नहीं सकता और परीक्षित महाराज की मृत्यु मरे हुए सर्प से नहीं होती तो हमें यही नहीं कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मृत्यु का कारण ये है ये है ये है वो है मृत्यु का कारण है कृष्ण की इच्छा कृष्ण हमारे कर्मानुसार जब इच्छा करते हैं कि बेटा तेरा टाइम अप हो गया है तो भगवान किसी को भी निमित्त बनाकर कहीं पर भी कैसे भी उसको मृत्यु के घाट उतार सकते हैं इसलिए परीक्षित महाराज का मृत्यु का समय आ गया था तो इसलिए जैसे ही वो मृत सर्प को उठाकर शमी ऋषि के गले में डाला अब दूसरे अचरज की बात है कि जिसका अपमान किया उसने एक शब्द नहीं बोला वो भी शांत बैठे थे तो पहला तो सर्प मरा हुआ दूसरा जिसको अपमान किया वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे लेकिन तमाचा मारा किसने तीसरे ने तो इसलिए जब समय आ जाए तब कुछ नहीं कर सकते तमाचा खाना पड़ेगा और उस समय उनके पुत्र श्रृंगी ने अचानक श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को कि तुम अपने आप को क्षत्रिय के रूप में क्या मानते हो तुम तो वास्तव में हम ब्राह्मणों के चरणों की जूती हो। और इसलिए हमारा उच्छिष्ट झूठा खाने वाले अब हमारा अपमान कर रहे हो सात दिन सात रात में तक्षक सर्प के द्वारा डस कर तुम्हारी मृत्यु हो इस प्रकार मैं अभिश्राप करता हूं इस प्रकार श्रृंगी ने एक क्षण भर में महाराज परीक्षित के जीवन की रेखा को पलट दी इसलिए क्या सौभाग्य और क्या दुर्भाग्य कृष्ण का स्मरण करने का अवसर मिले यही एक सौभाग्य है कृष्ण का विस्मरण हो यही दुर्भाग्य है इस कैलकुलेशन को लेकर यह प्रॉफिट लॉस अकाउंट को लेकर यह बैलेंस शीट को लेकर चलोगे तो हमेशा बॉटम लाइन हाई रहेगा इसलिए कृष्ण का स्मरण हमेशा करते रहना है तो अब महाराज परीक्षित को जब अभिश्राम प्राप्त हुआ अब सोचो क्या प्रतिक्रिया होती परीक्षित महाराज के अंडर पूरे विश्व का सबसे बड़ी सेना थी पूरे सेना को वो भेज सकते थे मारो पकड़ के श्रृंगी को बच्चे को सूलि पर लटकाओ और तक्षक जहां कहीं भी हो उसको वार करो समाप्त करो जो साक्षात कली को समाप्त कर सकता है उसके लिए एक सर्प मारने में कौन बड़ी बात है लेकिन महाराज परीक्षित इस बात को समझ गए कि मेरे मृत्यु का कारण श्रृंगी नहीं मृत्यु का कारण यह सर्प तक्षक नहीं मृत्यु का कारण है भगवान की इच्छा है कि मेरे जन्म के समय भगवान उस ब्रह्मास्त्र को मारकर श्रीमद भागवत को जन्म देना चाहते थे इसलिए मुझे बचा लिया अब मेरे यौवन संपन्न अवस्था में भगवान की इच्छा बदल गई अब वो मुझे मारकर श्रीमद भागवतम को जन्म देना चाहते हैं और इसलिए श्रीमद भागवत को जन्म देने के लिए मेरा मरना आवश्यक है और ऐसा बलिदान के लिए मैं तैयार हूं महाराज परीक्षित इस प्रकार भगवान की इच्छा को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो गए परावरेशो, व्यासक्त रूपो, तस्वेक्तृम निर्वेदा महाराज परीक्षित कहते हैं हे प्रभो मैं क्रोधित नहीं हूं मैं आपको दोष नहीं देता मैं तो यही सोच रहा हूं कि आप कितने कृपालु हो कि इस ब्राह्मण के श्राप के रूप में आप हमारे जीवन में प्रकट होकर मुझे इस भयंकर विषय भौतिक ऐश्वर्य से बचा लिया अनासक्त कर दिया नहीं तो अपने आप मैं कभी नहीं छोड़ने वाला था जिस प्रवृत्ति से हम लोग आसक्त होते हैं उसको हम लोग बिना झटका के कभी नहीं छोड़ेंगे इसलिए हमको अनासक्त करने के लिए भगवान को झटका देना पड़ता है अपने यंत्रों के माध्यम से हमें फटका देना पड़ता है तब जाकर जबरदस्ती जब भगवान उसको खींचते हैं उखाड़ते हैं उधेड़ते हैं भले उसके कारण दर्द हो लेकिन ये वर्तमान दर्द भविष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है सर्जन का उस जब चलता है तब पेशेंट को वेदना होती है लेकिन जब तक सर्जन का सर्जन का अस्त्र न चले और रक्तपात न हो और वेदना न हो ट्यूमर कैसे निकले इसलिए इस अहंकार को निकालने के लिए शुद्ध करने के लिए भगवान को हम सभी के जीवन में अलग अलग लोगों को निमित्त बनाकर भगवान हम पर सर्जरी करते हैं परीक्षित के लिए श्रृंगी थे हमारे कई कई श्रृंगी घूम रहे और अलग अलग समय पर आकर जो कुछ भी भगवान करेंगे वो हमारे भविष्य के पोषण के लिए है उस समय परीक्षित महाराज के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं थी अब ब्राह्मण उनके मृत्यु का कारण बना तो महाराज परीक्षित के मन में ब्राह्मणों के प्रति क्रोध उत्पन्न हो सकता है अरे इन नालायकों के कारण मैं मर रहा हूं समाप्त करो इनको नहीं श्रृंगी को क्षमा किया परीक्षित महाराज ने ब्राह्मणों को ही अपने पास बुलाया और सारे ऋषि गणों से घिर कर वही बैठ गए क्या दर्शन करने अगर भागवत सुनने के इच्छुक हो भागवत सुनने की इच्छा है कि नहीं भगवान भागवत समझने की इच्छा है कि नहीं अगर भागवत को सुनना हो समझना हो तो उसके लिए सबसे बड़ा गुण चाहिए क्षमा परीक्षित महाराज के मन में क्षमा का एक सागर उमड़ रहा था जिसके कारण उन्होंने शमिक ऋषि और सारे ब्राह्मणों को क्षमा कर दिया और तब जाकर उनके सामने बैठकर कथा सुन रहे थे और तब महान वैराग्य चूड़ामणी सुखदेव गोस्वामी व्यासपुत्र वहां भ्रमण करते हुए आए और तब महाराज परीक्षित ऋषि मुनियों को पूछ ही रहे थे ततश्च वह पृछम इम विपृे विश्रभ्य कृत्याताम सर्वात्म नाम्रियमाणेश कृत्यम शुद्धम चाराब याबयुक्ता आपके सामने मैं दो प्रश्न रखता हूँ हे ऋषि मुनिगण जीवन के हर क्षण हम लोगों का कर्तव्य क्या होना चाहिए यह पहला प्रश्न है वॉट शुड बी अवर ड्यूटी एट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ हमारा दूसरा प्रश्न ये है मृत्यु के समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए व्हाट शुड बी अवर ड्यूटी एट द टाइम ऑफ डेथ संपूर्ण श्रीमद भागवत ये दो विषय वस्तुओं का सार है एंटायर भागवतम covers these two topics our duty every moment and duty at time of death और तब सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रवेश करते हैं सारे ऋषि मुनिगण यथा नारद मुनि व्यासदेव जी इत्यादि भी उठ खड़ा होकर उनका अभिवादन करने लगते हैं उनको सभी बड़े बड़े ऋषि मुनिगण मिलकर समवेत व्यासपीठ प्रदान करते हैं आसन पर आरूढ़ होने के पश्चात महाराज परीक्षित विनम्रतापूर्वक उनके चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करते हैं उस पाद प्रक्षा जल को मस्तक पर धारण करते हैं प्रेम पूर्वक विनम्रतापूर्वक अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं यस्मरणा पुमसा सद्यो शुद्धंति वैगृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि कहते हैं परीक्ष हे सुखदेव गोस्वामी आम जैसे महान संतों का केवल स्मरण करने मात्र से हम लोगों का हृदय और हम लोगों का जीवन परिवार शुद्ध हो जाता है आप तो हमारे समक्ष आ गए आपके दर्शन आपके चरण का वास्तव सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ कितना बड़ा सौभाग्य है अपी भगवान पीत कृष्ण पांडु सत प्रिय पैतृ गोत्रस्यात योत्र कहते हैं वास्तव में सुखदेव गोस्वामी आप मेरे समक्ष प्रकट हुए ये मेरे सबसे बड़े सौभाग्य का चिन्ह है लेकिन आपका मेरे समक्ष प्रकट होना मेरे अपने निजी कर्मों या पुण्यों के कारण नहीं पांडवों के प्रति कृष्ण का अभूतपूर्व प्रेम था इसलिए क्योंकि कृष्ण पांडवों से प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को यहां पर मेरे सामने भेजा है इसलिए आप लोग जितने लोग आए हो अपने परिवार को जब अनुपम भेंट देना चाहो तो सबसे बड़ा भेंट धन नहीं प्रॉपर्टी नहीं सत्ता नहीं अलग अलग आभूषण नहीं सबसे बड़ा भेंट है आप कृष्ण का ज्ञान उनको दो और इसलिए नित्य कृष्ण प्रभु और उनके परिवार को हम अभिवादन करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है श्रीमद भागवत की कथा का तो इसलिए कहते हैं कि आप हमारे सामने प्रकट हुए क्योंकि कृष्ण पांडवों से प्रेम करते थे और क्योंकि कृष्ण का पांडवों से प्रेम था इसलिए आप हमारे सामने आ गए तो इसलिए कई बार जब कोई कृष्ण भक्ति में जुड़ता है हो सकता है परिवार के लोग दुखी हो जाए है ना मैं भी जब जुड़ गया था इसकोन में तब मेरे कई रिश्तेदार लोग पहचान नहीं पाए समझ नहीं पाए तो एक प्रोग्राम किया उनके लिए हमने चेन्नई में सारे रिश्तेदार आए उसमें और उस समय हमारे साथ भक्त गए थे कहने लगे जो अगर कृष्ण का भक्त बन गया तो उसके परिवार की इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है 21 पीढ़ियां गोलोक चली जाती हैं, भगवत धाम चली जाती है, है वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो इसको सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए और लेक्चर के बाद एक कजिन मेरे पास आकर बोलने लगा भक्ति करते रहना छोड़ना मत कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमको बताना कि आपके भक्ति करने से हमको भी इसका लाभ मिलेगा हम नहीं जानते थे इसलिए आपके भक्ति करने से अगर परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं हो लेकिन जानना कि आपके कृष्ण के स्मरण करने से कृष्ण अपने हृदय में उन परिवार के सदस्यों का चौबीस घंटा स्मरण कर रहे हैं और जो कृष्ण के हृदय के अंदर क्षेत्र पा गया ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्विजिशन है बंबई लंडन न्यूयॉर्क में स्थान मिलना इतना कठिन नहीं जितना कृष्ण के हृदय के अंदर आपको थोड़ा स्थान मिल जाए ये वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं वरी यान एशते प्रश्न कृतलोकहित आत्मविद सर्वता पुंस श्रोतव्या पर सुखदेव गोस्वामी दूसरा स्कंद आरंभ करते हैं कहते हैं वास्तव में आपने जो प्रश्न पूछा सबसे श्रेष्ठ है और कहते हैं तस्मात तस्मात्त सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरी श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम श्रवण करना स्मरण करना ये मानव जीवन का धर्म है और अंत नारायण स्मृति जीवन के अंत में नारायण का स्मरण करना और तत्पश्चात आगे अष्टांगयोग का वर्णन करते हैं तत्पश्चात आगे विराट रूप का वर्णन करते हैं तत्पश्चात ब्रह्मा जी कौन सा मार्ग बतला रहे हैं उसका वर्णन करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी का वर्णन करते हुए कहते हैं नहीं अतोन्य सब लोग बोलिए नहीं अतोन्य शिव पंथा विशत संस्कृत वास्देवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। कि सबसे श्रेष्ठ क्या है भक्ति योग ये ब्रह्मा जी का अपना वर्डिक्ट है निर्णय है आगे तस्मात्वात्म नाराजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य की स्मर्तव्यो भगवान भगवान को श्रवण करना उनकी स्तुति करना उनको स्मरण करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और भक्ति को प्राप्त करके दो प्रमुख हम क्या लाभ पाएंगे यहां वर्णन आ रहा है हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य सो शुद्ध करेंगे और भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे पिबंती ये भागवत आत्म न कथमृतम श्रवण पुटेशु संतम पुनति ते विषय विदूषिताशय सरो तरण तत्पश्चात कहते हैं कि देवताओं की पूजा भी संभव है लेकिन वही लाभ जो देवताओं को पूजने के बाद प्राप्त होता है डायरेक्ट कृष्ण की पूजा करके भी आप प्राप्त कर सकते हो अकाम सर्व काम वोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगे नजेत पुरुषम परम तत्पश्चात आगे सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थनाएं ये वर्णन कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी अपने प्रार्थनाओं करने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए भूतर्महदीर् य इमा पुरो विभो निर्माय शेत यदमूषु पुरुष भुंगते गुणा षोडश षोडशात्मकान्लंक शिष्टा भगवान वचामसिते कहते हैं प्रभो मैं अपने वाणी के माध्यम से महाराज परीक्षित का उद्धार करूँ जीव शरीर के पंच महाभूत रूपी तत्वों के अंदर पूरी तरह बंदी है ताला लगाया है ताला की चाबी आपके पास है जब तक आप हमें चाबी नहीं देंगे हम इनको मुक्त कैसे करेंगे तो कृपा करके श्रीमद भागवत कथा के रूप में आप चाबी बन के आइए और इस बद्ध जीव का मुक्ति का कारण बनिए तत्पश्चात नारद मुनि इस ब्रह्मांड के विषय में प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले पूछते हैं यद इसका रूप क्या है कैरेक्टरिस्टिक क्या, क्या है आगे कहते हैं य अधिष्टम यत परम वट इज अ शेल्टर वट इज़ अ बेसिस तो कहते हैं नारायण ही इसके मूल स्रोत हैं यत सृष्टम इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ महाविष्णु से प्रधान तत्पश्चात महतत्व अहंकार तीनों गुणों में और तत्पश्चात मन बुद्धि अहंकार पंच पंचमहाभूत तेवीस तत्व और साथ साथ भगवान परमात्मा स्वरूप इस प्रकार ये 24 तत्वों का वर्णन यहाँ पर वर्णन आया है यम कारण सृष्टि कैसे हुई यर्थात भगवान ही कैसे इस सभी सृष्टि के निर्माण के स्रोत हैं इसका वर्णन करते हैं दो जीव भगवान को भूल कर इस जगत में भोग करने का प्रयास कर रहा है उस भोग के प्रयास में भी भगवान कण कण में ही उपस्थित हैं तो भगवान ये कह रहे हैं कि बेटा तुम इस भौतिक जगत में मुझे भूलकर जो भोग और अयाशी कर रहा है उसके 100% साधन मैंने ही सप्लाई किया है तो भोग करते करते अगर एक दिन अचानक मन में विचार आए यह सब कहां से हो रहा है तो दूसरे स्कंद के छठे अध्याय को पढ़ लेना डिटेल में मैंने बताया है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ अगर आप कहते हो मैं ही महान हूं मैं ही श्रेष्ठ हूं वो अहंकार तत्व भी मैंने तैयार किया है समझ जाना तो आपके इस भौतिक जगत के बेवकूफी के लिए सारे साधन मैं ही बना बना के दिया हूं इसीलिए मुझे गाली देते समय समझना कि वो गाली देने के लिए कंठ और वायु वो भी मैंने तैयार किया है अर्थात मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते आगे लीला अवतारों का वर्णन आता है और कहते हैं कि जो ये लीला अवतारों का श्रवण करे और तत्पश्चात माया के विषय में श्रवण करे स्मरण करे और उसका कीर्तन करे वो इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा फिर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ शरीर और आत्मा में अंतर क्या है भिन्नता क्या है कई कई प्रश्न उनके सामने रख दिए और तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि सृष्टि के आरंभ में गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ पर कमल पुष्प तैयार हुआ उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी सबसे पहले दो शब्द सुने तप तप तप केवल शब्द सुने ब्रह्मा जी भ्रमित थे ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं शब्द का स्रोत नहीं पता पड़ा लेकिन केवल तपस्या करो इतना आदेश प्राप्त किया ब्रह्मा जी तप करने लगे और तप के परिणामस्वरूप भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और भगवान ने उनके सामने आकर चतुश्लोकी श्लोक सुनाया चतुश्लोकीय श्लोक में चार मुख्य वर्णन है पहला भगवान का रूप भौतिक और आध्यात्मिक रूप से परे है इस जगत का रूप भौतिक है भगवान का दिव्य रूप सच्चिदानंद है दूसरा भगवान अपने योग माया और महामाया शक्तियों के माध्यम से जगत को चला रहे हैं भगवान इस भौतिक जगत से जुड़े हैं लेकिन फिर भी अनासक्त हैं और चौथा किस प्रकार बिना अहंकार और बंधन के हम सेवा कर सकें ये भक्ति के माध्यम से संभव है और इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यद असत परम और ये चतुश्लोकी को सुनकर ब्रह्माजी आगे सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊत मन्वतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय दशम सेशुद्धम नवाना लक्षण वर्णयती महात्मा श्रुतेन अर्थन अंजसा ये भागवतम के दस टॉपिक्स हैं क्या पहला भगवान का क्रिएशन सृजन दूसरा ब्रह्मा जी के द्वारा तीसरा संपूर्ण ब्रह्मांड का भूगोल जीव चौदाह लोकों में कैसे कैसे जा रहा है चौथा भगवान कैसे अपने भक्तों को संरक्षण देते हैं पांचवा शुभ अशुभ इच्छा तो यह छठा स्कंद है छठे स्कंद में हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि ये इसका अर्थ क्या है मनवंतरा मनु और उनके सारे अवतार ईशानु कथा भगवान और भक्तों का अलग अलग लीला निरोध ब्रह्मांड का विनाश मुक्ति और आश्रय तो यह है कंप्लीट श्रीमद भागवत के 12 स्कंद का विस्तृत वर्णन आगे सर्ग और विसर्ग का वर्णन आ रहा है पद्म कल्प के विषय में सुनिए ऐसा करके विदुर मैत्रेय संवाद ये वर्णन करना आरंभ करते हैं नदुर तस्वीयसी प्रश्न साधुवादोप्रम तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि विदुर जी जब मैत्र जी से मिले तो दोनों महात्मागण आपस में कोई बहुत महान कार्य चर्चा किए होंगे क्या है बताइए तब वर्णन आता है कि कैसे दुर्योधन ने बड़े कठोर शब्दों में विदुर जी का अपमान किया और स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम भ्रातः भ्रातःपुरो मर्मसुताड़ितोपी स इत्थम अत्युल्बन कर्ण बाण ब्रज योथो य जब बहुत बुरी तरह से अपमानित हो गए विदुर जी समझ गए भगवान ने दुर्योधन को निमित्त बनाकर मुझे प्रधानमंत्री पद से अनासक्त किया है और इसलिए मुझे चाहिए कि अब अपने धनुष को यहीं छोड़ दूँ क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब मैं बैठकर विदुर जी से कथा मैत्री ऋषि से कथा सुनो हां अब मुझे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कोई कार्य नहीं है कोई सेवा नहीं है जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री का सेवा करने के बाद हस्तिनापुर के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक घटना घटने वाली थी उस घटना में विदुर जी का कोई योगदान नहीं कोई श्रेय नहीं कोई निर्णय नहीं अर्थात पूर्ण अनासक्त होने के बाद ही भागवत सुन सकते हैं तो तब जाकर उद्धव जी से भेंट करते हैं उद्धव जी कृष्ण का स्मरण करते हुए उनके बाल लिला वर्णन करते हैं और कहते हैं यादव गण भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से एक दूसरे का विध्वंस का कारण बने श्री कृष्ण केवल हमको नहीं कह रहे कि भैया तुम लोग वैरागी बन जाओ भौतिक जगत से वैराग्य पाओ कृष्ण अपने ही परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से मरवा दिए सारे यादव एक दूसरे को समाप्त कर दिए और तब जाकर उद्धव जी बोलने लगे कि इस यादवी कलह के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को और मैत्र ऋषि को ज्ञान दिया और ज्ञान देने के पश्चात कृष्ण ने उद्धव जी को कहा ये ज्ञान आप बद्रिक आश्रम में ऋषि मुनियों को सुनाइए और ऐसा कह के मैत्रेय जी को वहां से विदा कर दिया मैत्री जी जब भ्रमण करते हुए हरिद्वार पहुंचे तब यहां पर विदुर जी वृंदावन में उद्धव जी को मिलकर पूछ रहे हैं तो उद्धव जी कहते हैं भले कृष्ण के साथ अधिक समय मैंने बिताया लेकिन मैत्र ऋषि से सुनना आवश्यक है क्योंकि वो हमसे सीनियर हैं और इसलिए वैष्णव सभ्यता को मानते हुए आप उनसे श्रवण कीजिए विदुर जी आते हैं उनकी बात सुनकर मैत्र ऋषि से श्रवण करने अब एक दृष्टि से देखा जाए कृष्ण का संग विदुर को ज्यादा मिला था और कृष्ण का इतना संग मैत्र ऋषि को नहीं मिला था विदुर ने उद्धव को नहीं कहा रहे, मैं क्या जाके उनसे सुनूंगा ज्यादा पास टाइम्स तो मेरे पास है लेकिन भगवत तत्व ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि उसको अधिकृत स्रोतों से श्रवण करना ज्यादा महत्वपूर्ण है न कि भगवान के साथ समय बिताना श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् नहीं भावो नीर्तनात् मई भावोन कीर्तनात् न तथा सं प्रति यात तत्वग्रहण दशम स्क भगवान श्री कृष्ण सारे ब्राह्मण पत्नियों को कहते हैं आप तुरंत यहां से निकल जाइए मेरे पास मत रहिए लेकिन श्रवण कीर्तन और ध्यान से आप मेरा संग करोगे तो क्योंकि मैत्री ऋषि ने कृष्ण के ज्ञान को समझा था इसलिए वो ये ज्ञान सुनाने के सुयोग्य थे आगे जनस्य विमुख्या दैवा अधर्मशील सुदुखित अनुग्रहाय चरूनं भूतानी भव्या जनादनस विदुर जी कहते हैं कि मैत्र ऋषि आप जैसे संत महात्मा पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हो विचरण करते हो धर्म का ज्ञान देते हुए आप अपना अनुग्रह कीजिए हम पर यह ज्ञान हमें देकर और कैसा ज्ञान दीजिए पुरुष अवतारों का लीलावतारों का विराट रूप का जीवों का अलग अलग परिस्थितियों का फिर अगला देवतागण जो देवतागण इन सभी तत्वों को लेकर सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं ब्रह्मा जी की सहायता में उनकी प्रार्थनाओं का वर्णन है उसके माध, माध्यम से फिर संपूर्ण सृष्टि के रचना किस प्रकार हुई इसका विस्तृत वर्णन आया है देखिए बार बार दूसरे और तीसरे स्कंद में सृष्टि के रचना का वर्णन क्यों आया है बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज ग्रेट प्राइड इन प्रोसेसिंग अ होम अ हाउस we are attached to our home we take our place of residence very seriously ये मेरा घर है ये मेरा घर का फर्नीचर है ये मेरे घर का इंटीरियर्स है इसके विषय में हम लोग बहुत चिंतन करते हैं तो अगर भगवान डायरेक्ट गोलोक का वर्णन करने लगे अपने को लगेगा वो अपना घर का कुछ बोल रहे हैं अपने घर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं लेकिन भगवान कहते नहीं तुम जहाँ रह रहे हो उसका वर्णन कर रहा हूँ अरे मेरे घर का बात कर रहे हो क्या अच्छा बताओ ध्यान आकर्षित होता मेरा घर किसने बनाया, आपने बनाया, अरे पता ही नहीं था, मुझे लगा मैंने बनाया, तो इसलिए बारंबार ज्ञान दिया गया है, आगे सारे देवतागण भगवान के चरणों का आश्रय लते कहते मुख पदमिर छंद ऋषयो विभिकते पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना अब कई बार लोगों को लगता है कि 33 कोटी देवताओं में कौन सबसे शक्तिशाली है तो भागवत में देखिए देवता गण स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है हमको समझ नहीं रहा आप हमें आदेश करें अब मैत्री ऋषि को जब ये प्रश्न पूछा गया तो मैत्री ऋषि विदुर जी को कहते हैं कि मेरे अंदर योग्यता नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा अपनी शुद्धिकरण के लिए श्रीमद भागवत का कथा सुनाना साधना भक्ति का एक अंग है अपनी शुद्धि के लिए एक प्रमुख मार्ग है तथा कीर्तयाथामुतम कीर्तिम हरे सतकर्तुम गिर अन्याभिदा सतीम कहते हैं यथा मति यथा यथाश्रुतम जितना मैंने सुना है अपने बुद्धि के अनुसार और मैं ये कथा सुना रहा हूं अपने शुद्धिकरण के लिए क्योंकि मैं कथा नहीं सुनाऊंगा कुछ और बकवास करूंगा इसलिए कथा सुना रहा हूं अपने शुद्धि के लिए यह सबसे बड़ा लाभ है क्या लाभ है कथा सुनाना वाणी के लिए सबसे बड़ा लाभ है कथा सुनना श्रवण इंद्री के लिए सबसे बड़ा लाभ है एकांत लाभम वच सो नुपुंसा सुश्लोक मौलेर गुणवादमा श्रुते कथा सुधायाम उपस प्रयोगम आगे कहते हैं विदुर जी के प्रश्न कि अगर भगवान इन प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो उनका कनेक्शन क्या है और जीव किस तरह फंस सकता है क्योंकि जीव तो पूरी तरह दिव्य है प्रकृति भौतिक है इफ नेचर इज मटीरियल जीवा इज स्पिरिचुअल हाउ कैन जीवा भी ट्रैप्ड हाउ कैन स्पिरिचुअल भी ट्रैप्ड बाई मटीरियल तो इसका उत्तर में मैत्र ऋषि कहते हैं ये केवल भ्रम है स्वप्नवत है क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये भोग कर रहा हूँ और इस मिथ्या अभिमान के कारण वो इस भौतिक प्रपंच में फंसता है इसलिए वो कहते हैं कि इसके लिए क्या उपाय है दुरापाही अल्पतपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु योप गये नित्यम देवो जनार्दना नॉलेज लीड्स टू सर्विस सर्विस लीड्स टू रियलाइजेशन ज्ञान से सेवा सेवा से साक्षात्कार और तत्पश्चात और आगे प्रश्न पूछते हैं अलग अलग प्रकार की विदुर जी और जब इतने लंबे प्रश्नों की सूची सुनते हैं तो मैत्री ऋषि कहते हैं आगे सोहं नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महत गतानाम विरमाय तस् प्रवर्त ये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात भगवान ऋषि आगे मैं अब आपको ये संपूर्ण भागवत सुनाऊंगा जिसमें सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं कैसी हुई और सृष्टि के दस प्रकार क्या है ये आपको मैं विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा और देखिए यहाँ पर 10 टाइप्स ऑफ क्रिएशन का विस्तृत वर्णन किया गया सबसे पहले महत तत्व भगवान कर रहे हैं देखिए हम लोग थोड़ा कुछ छोटा सा कुछ बना देते हैं तो हमको अहंकार हो जाता है हा आई क्रिएटेड दिस आई मेड दिस इट वॉज माई आइडिया तो ये क्रिएशन को लेके इतना लोगों के बीच कला होता है मतभेद होता है मेजोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप इश्यूज इज हुट्स द क्रेडिट फॉर द आइडिया तो यहां कह रहे भैया टोटल सब कुछ मैं ही बनाया हूं तुम लोग क्या पिए हुए हो क्या देखो सुन लो मह मैंने बनाया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इससे रिलेटेड आप लोग कुछ भी करोगे कॉपीराइट किसका है मेरे। मेड इन गोलोक कृष्ण कृष्ण की इच्छा से बनाया फिर उसके बाद अहंकार वो भी मैंने बनाया तन मात्रा जिसने विषय है वो भी मैंने बनाया आपकी इंद्रिया आपको लगता है मैं क्या बोलता हूं मैं क्या गाता हूं आपकी जीवा कौन बनाया मैंने बनाया कंठ कौन बनाया मैंने बनाया एक नस खींच लिया हो गया कुछ नहीं कर पाओगे हाँ जो सुपरमैन एक्टिंग किया है ना वो घोड़े से चलते हुए गिर गया और केवल छोटा सा उसका स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया उठ नहीं पाए 20 साल तक मृत्युशैया में सारे देवता और उन देवताओं को मैं बनाता हूं और जो मन के भी देवता उनको मैं बनाता हूं अविद्या शक्ति उसको मैं तैयार करता हूं छ अर्थात मुझे भूलने की शक्ति और ताकत वो भी मैं ही बनाता हूं तो इसको कहते हैं सिक्स टाइप्स ऑफ सर्ग इसको कहते हैं प्राकृत दूसरा वैकृत तीन प्रकार के विसर्ग जो जीव हिल नहीं सकते लोअर स्पीशीज निकृष्ट और मनुष्य इन तीनों को मैं बनाता हूं और दसवां है सारे देवताओं को भी मैं ही तैयार करता हूं 33 कोटी देवता दीज आर 10 टाइप्स ऑफ क्रिएशन हर प्रकार के सृष्टि के पीछे किसका हाथ है कृष्ण का हाथ है तो अगर पूजा करनी हो तो उसकी करो जिसके पीछे सबका हाथ तो इस तरह से आगे कहते हैं अब आप कहोगे कि मैं कथा में आके टाइम पास नहीं करना चाहता टाइम किसने बनाया वो भी मैंने बनाया इसलिए बनाया जिससे हर क्षण आप मेरा स्मरण कर सको इस प्रकार ये तीसरे स्कंद ग्यारहवें अध्याय तक हमारी कथा का पहला सत्र हम अभी विराम देते हैं तीसरे स्कंद बारहवें अध्याय से हम लोग आगे कथा को लेकर चलेंगे